आइए प्रभु श्री राम की कृपा से प्रारंभ करते हैं रामचरितमानस का सुंदर कांड श्री गणेशा नम श्री जानकी वल्लभो विजयते श्री रामचरित मानस पंचम सोपान श्री सुंदर शा शाश्वत प्रमेयन थर्वाण शांति प्रद्शाणींद्र स्यविश वेद्यं विभुं राख्यम जगदीश्वरं सुरगुर मनुष्यं हरिं वंदे हम करुणाकरघुवरम भूपाल चूड़ा मणि शांत सनातन अप्रमेय अर्थात प्रमाणों से परे निष्पाप मोक्षरूप परम शांति देने वाले ब्रह्मा शंभु और शेष जी से निरंतर सेवित वेदांत के द्वारा जानने योग्य सर्वव्यापक देवताओं में सबसे बड़े माया से मनुष्य रूप में दिखने वाले समस्त पापों को हरने वाले करुणा की खान रघुकुल में श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूँ नान्या रघुपते हृदय वदामि सत्यम बदा प्रयच्छर भिला भक्ति कामादि रुपुंगव निर्भरा कुरु काोषरित हे रघुनाथ जी मैं सत्य कहता हूँ और फिर आप सब के अंतरात्मा ही हैं कि मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है हे रघुकुल श्रेष्ठ मुझे अपनी पूर्ण भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए अतुलित बल धाम शैलाभेहम धनुज कृषानु निधान वन राणाशम नमामी अतुल बल के धाम सोने के पर्वत के समान कांति युक्त शरीर वाले दैत्य रूपी वन को ध्वंस करने के लिए अग्नि रूप ज्ञानियों में अग्रगण्य संपूर्ण गुणों के निधान वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ Hameere Ram ji, Ram Ram, kahi o ji Hanuman. Hameere Ram ji, Ram Ram, kahi o ji Hanuman. Kahi o ji Hanuman. Kahi o ji Hanuman. Kahi o ji Hanuman. Kahi o ji Hanuman. के बचन सुहाए सुनी हनुमंत हृदय अति भाई तब लगी मोहि परिखे तुम भाई सही दुख कंद मूल फल खाई जब लगी आवासी ती देखी हो काजु मोहि हर्ष विशेषी यह कही नाई तब अनि कहू माथा चले उ हर्ष ही यघुनाथा सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कौतुक तो कूद चढ़ेवता ऊपर बार बार रघुबीर संभारी करके उपवन तनय बल भारी चरण दे हनुमंता चले सुगा पाताल तुरंता जिमी अमोघ रघुपति कर बना ए भांति चले हनुमाना जल निधि रघुपति दूत विचारी तय मैना कहो ही हनुमान तेह पर ताकर प्रणाम सिया राम राम काजु की बिनु वो ही कहा विश्राम राम भवान के के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही बहाए वे बोले हे भाई तुम लोग दुख सहकर कंद मूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना जब तक मैं सीता जी को देखकर लौट न आऊ काम अवश्य होगा क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है ये कहकर और सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चले समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था हनुमान जी खेल से ही अनायास ही कूद कर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार श्री रघुवीर का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछले जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले जिस पर से वे उछले वह तुरंत ही पाताल में धस गया जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है उसी तरह हनुमान जी चले समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा हे मैनाक, तू तो इनकी थकावट दूर करने वाला हो अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम दे हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया फिर प्रणाम करके कहा भाई श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहा सुत देवन देखा जाने कहूं बल बुद्धि विशेषा सुर सा नाम अहन क माता आई अनिया कहते बाता आज सुरन मोहिदीन आहारा सुनत बचन कह पवन कुमारा राम काज कर फिर मैं आवो सीता कई सुधि प्रभु सुनावो तब तब बदन बैठी हूँ आई सत्य कह मोही जान दे माई कव ने जतन दे नहीं जाना ग्रस न नमो कहे हनुमाना जो जन भरते ही बदनु पारा कपितनुन् दुगुन बेस्तारा सोरह जो जन मुखते ही तुरत पवन सुत बस जस, जस सुर सा बदन बढ़ावा दास दून कपि रूप दिखावा सत जो जन ते ही आनंद किन्हा अति लघु रूप पवन सुतली बदन पैठ पुनि बाहिर आवा मागा विदाता सिरुनावा मोह सुरन जिग पठावा बुद्धि बल मरम तोर मैं पावा राम काज सब करी हू तुम तो बल बुद्धि निधान श्याम आशीष दे गयी सु हर्ष चले हनुमान शिया हमारे देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा उसने आकर हनुमान जी से ये बात कही आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है <laughs> ये वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊ और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दू तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा तुम तो मुझे खा लेना हे माता मैं सत्य कहता हूं अभी मुझे जाने दे जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया तब हनुमान जी ने कहा तो फिर मुझे खा न ले उसने योजन भर अर्थात चार कोस में मुंह फैलाया तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दूना बढ़ा लिया उसने सोलह योजन का मुख किया हनुमान जी ने तुरंत ही 32 योजन का कर लिया जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती थी हनुमान जी उसका दूना रूप दिखलाते थे उसने 100 योजन अर्थात 400 कोस का मुख किया तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया और उसके मुख में घुसकर तुरंत फिर बाहर निकल आए और उसे सिर नवाकर विदा मांगने लगे उसने कहा मैंने तुम्हारे बुद्धि बल का भेद पा लिया जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो ये आशीर्वाद देकर वह चली गई तब हनुमान जी हर्षित होकर चले सिंधु महु रही करीमाया न भुके खग गह जीव जंकुजे गगन उड़ाई जल बिलोक तिन कै परिछाही गह छा सक सो न उड़ाई ए विधि सदा गगन चर खाई चल हनुमान कह चीन्हा सासु कपटु कपितुर कही चिन्ह ताही मारी मारत सुत बीरा बारी धी पार गयति धीरा कहा जाई देखी बन शोभा गुंजत चंचरीक मधु लोभा नाना तरफल फूल सुहाय ठग मृग देखि मन भाई सैल विशाल देख एक आगे तापर धाई चढ़े त्यागे उमान कछु कप गये अधिकारी प्रभु प्रताप जो काल ही खाई पर आरोप चढ़ी लंग देखी कही न जाय अति दुर्ग विशेषी अति कुतंग जल निधि चहुपाता कनक खोट कर समुद्र में एक राक्षसी रहती थी वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे वह जल में उनकी परछाई देखकर उस परछाई को पकड़ लेती थी जिससे वे उड़ नहीं सकते थे और जल में गिर पड़ते थे इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी उसने वही छल हनुमान जी से भी किया हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया पवन पुत्र धीर वीर श्री हनुमान जी उसको मारकर समुद्र के पार गए वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी मधु अर्थात पुष्प रस के लोभ से भौरे गुंजार कर रहे थे अनेकों प्रकार के वृक्ष, फल फूल से शोभित हैं पक्षी और पशुओं के समूह को देखकर तो वे मन में बहुत ही प्रसन्न हुए सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़कर जा चढ़े शिव जी कहते हैं हे उमा इसमें वानर हनुमान की कुछ बढ़ाई नहीं है यह प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी बहुत ही बड़ा किला है कुछ कहा नहीं जाता वह अत्यंत ऊंचा है उसके चारों ओर समुद्र है सोने के चार दीवारी का परम प्रकाश हो रहा है राद राद राद से कनक कोट विचेत मनिकृत सुंदरायतना घना चौहट हट तटबी थी चारुपुर बहु विधि बना गजब ख चरण कर पद चर रथ बरूथन खोगन बहुरूप निशर जूथ अतिबल से नर नत नहीं बने बन बाग उप बन बाटिका सरपूप बापी सोहरी नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मनमोहरी माल देह विशाल सैल समान अतिबल घर जही नाना अखारे भी बहु विधि एक तर्जी करन भट्ट कोटिन विकट तन नगर चहूँ दिशिरछ कहूँ महिष मानुष धेनु हर निसाचर खल निशाचर भिलागी तुलसीदास इन्हें की कथा कछु एक है कही रघुबीर सर तीरथ शरीर त्यागी गति पही सही उर्खुबारे देख बहु नगद करो पैसारिया विचित्रमणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा है उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं, चौराहे है, बाजार सुंदर मार्ग और गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है हाथी घोड़े खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूहों को कौन गिन सकता है अनेक रूपों के राक्षसों के दल हैं। उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन करते नहीं बनती वन बाग, उपवन बगीचे फूलवाड़ी, तालाब कुएं और बावलियां सुशोभित हैं मनुष्य नाग देवताओं और गंधर्वों की कन्याए अपने सौंदर्य से मुनियों के भी मन को मोहे लेती है कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान मल्ल अर्थात पहलवान गरज रहे हैं वे अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते और एक दूसरे को ललकारते हैं भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके नगर की चारों दिशाओं में सब ओर से रखवाली करते हैं कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों मनुष्यों गायों गधहों और बकरों को खा रहे हैं तुलसीदास ने इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी सी कही है कि ये निश्चय ही श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीरों को त्याग कर परम गति पाएंगे नगर के बहुसंख्यक रखवालों को देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं रूप कपिधरी लंकह चले उस मेरी नरहरी नाम लंकिनी एक निशरी जो कह चल सिमो निंदरी जाने ही नहीं मरमू सठ मोरा मोर आहार जहाँ लग जोरा का एक महा कपिहनी रुधिर बमत धरनी धनमनी पुन संभारी उठी सो लंका चोरी पानी कर विनय सकंका जब रावण ही ब्रह्म बर दीन्हा चलत बिरंची कहा मोहिचा कल हो सित कपिके मारे तब जान सुनिशर संहारे तात मोर अति पुण्य बहुता देखे उन्नयन राम कर दूसरा सात स्वर्ग अपवर्ग सुख घर तुला एक अंग सियाराम धूल ताहि ही सकल मिली जो सुख लव सत संग जी मच्छर के समान अर्थात छोटा सा रूप धारण कर नर रूप से लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके लंका को चले लंका के द्वार पर लंकिनी नाम की एक राक्षसी रहती थी वह बोली मेरा निरादर करके मुझसे बिना पूछे कहा चला जा रहा है हे तूने मेरा भेद नहीं जाना जहां तक जितने चोर है वे मेरे आहार हैं महाकवि हनुमान जी ने उसे एक घूसा मारा जिससे वह खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर लुढक पड़ी वह लंकिनी फिर अपने को संभालकर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर बिनती करने लगी वह बोली रावण को जब ब्रह्मा जी ने दिया था, तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की ये पहचान बता दी थी कि जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए त, तब तू राक्षसों का संहार हुआ जान लेना हे ता मेरे बड़े पुण्य है जो मैं श्री रामचंद्र जी के दूध आपको नेत्रों से देख पाई हे तात स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए तो भी वे सब मिलकर सुख के बराबर नहीं हो सकते जो क्षण मात्र के संग से होता है गर की जे सब का जा हृदय राखी कौशलपुर राजा करल सुधारिमिताई गोपत सिंधु अनल शलाई गरुड़ सुमेरु रेनु समताही राम कृपा करिचित बा जाहि अति लघु रूप धरु हनुमाना बैठा नगर सुमिर भगवाना मंदिर मंदिर प्रतिकर सोधा देखे जहाँ तह अगणित जोधा गयो दशानन मंदिर माही अति विचित्र कही जात सुनाही शयन किए देखा कपि ही मंदिर नदी की वै दे भवन एक पुनि देख सुहावा हरि मंदिर कह भिन्न बनावा रामायुध अंकित गहर ग्रह शोभार नि जायिया नवकुल का हर्ष हमारे अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए उसके लिए विश अमृत हो जाता है शत्रु मित्रता करने लगते हैं समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है अग्नि में शीतलता आ जाती है और हे गरुड़ जी सुमेरु पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है जिसे श्री रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके देख लिया तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया उन्होंने प्रत्येक महल की खोज की जहां तहां असंख्य योद्धा देखे फिर वे रावण के महल में गए वह अत्यंत विचित्र था जिसका वर्णन नहीं हो सकता हनुमान जी ने उस रावण को शयन किए देखा परंतु महल में जानकी जी नहीं दिखाई दी फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया उसमें भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ था वह महल श्री राम जी के धनुष बाण के चिन्हों से अंकित था उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती वहां नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूहों को देखकर कपिराज जी श्री हनुमान हर्षित हुए चर निकर निवासा सज्जन कर बासा मन मोह तरक कर कपिलाय जगा राम राम तेह सुन चिन्ह हृदय हर्ष कपि सज्जन चिन्ह एह सन हथि कर साधु ते होई नकार जहानी विप्र रूप धरि बचन सुनाए सुनत भीषण उठित आए करी प्रणाम पूछी कुसलाई बिप्र कहू निज कथा बुझाई की तुम हरिदासन कोई मोरे हृदय प्रीति अति होई हो तुम राम दीन अनुरागी आयु मोह करण बड़ भागी सब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम सिया राम जुगल तन पुलक मन मगन सुमिर गुन ग्राम सिया राम राम, लंका तो राक्षसों के समूह का निवास स्थान है यहाँ साधु पुरुष का निवास कहा हनुमान जी मन में इस प्रकार तर्क करने लगे उसी समय विभीषण जी जागे विभीषण ने राम नाम का स्मरण अर्थात उच्चारण किया हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जाना और हृदय में हर्षित हुए हनुमान जी ने विचार किया कि इनसे हट करके अपनी ओर से ही परिचय करूंगा क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती प्रत्युत लाभ ही होता है ब्राह्मण का रूप धरकर हनुमान जी ने उन्हें वचन सुनाए अर्थात पुकारा सुनते ही विभीषण जी उठकर वहां आए प्रणाम करके कुशल पूछी और कहा हे hey, ब्राह्मण देव अपनी कथा समझाकर कहिए क्या आप हरि भक्तों में से कोई हैं क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है अथवा क्या आप दीनों से प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम जी ही हैं जो मुझे बड़भागी बनाने घर बैठे दर्शन देकर कृतार्थ करने आए हैं तब हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री राम जी के गुण समूहों का स्मरण करके दोनों के मन प्रेम और आनंद में भग्न हो गए सुनु पवन सुत रहनी हमारी जिमी दस नन्ह महु बिचारी तात सात कब हूँ मोहि जानी अनाथा हाँ करि हहीं कृपा कुल ना तामस तनु कछु साधन नाही प्रीति न पद सरोज मन अब मोहि भा भरोस हनुमंता बिनु हरि कृपा मिल नहीं संता जो रघुबीर अनुग्रह किन्हा तो तुम मोहित दरसुहट दीना सुनहु विभीषण प्रभु कैति कर ही सदा सेवक पर प्रीति कहु कवन मैं परम कुलीना कपि चंचल सब ही ना, गात ले जो नाम हमारा तेह दिन ता ही न मिले आहारा असुम अधम सखा सुनू मोहू पर रघुवीर श्याम घी नहीं कृपा सुमेर गुन भर बिलोचन नीर हमारे शिया विभीषण जी ने कहा हे पवन पुत्र मेरी रहनी सुनो मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में बेचारी जीव हे नाथ, मुझे अनाथ जानकर सूर्य कुल के नाथ श्री रामचंद्र जी क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे मेरा तामसी अर्थात राक्षस शरीर होने से साधन तो कुछ बनता नहीं और ना मन में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम ही है परंतु हे हनुमान अब मुझे विश्वास हो गया की श्री राम जी की कृपा मुझ पर है क्योंकि हरि की कृपा के बिना संत नहीं मिलते जब श्री रघुवीर ने कृपा की है तभी तो आपने मुझे हट करके दर्शन दिए हैं हनुमान जी ने कहा हे विभूषण जी सुनिए प्रभु की यही रीति है कि वे सेवक पर सदा ही प्रेम किया करते हैं भला कहिए है? मैं ही कौन बड़ा कुलीन हूँ अरे चंचल वानर हूँ और सब प्रकार से नीच हूँ प्रातकाल जो हम लोगों का नाम ले ले तो उसे उस दिन का भोजन तक न मिले सखा सुनिए मैं ऐसा अधम हूँ पर श्री रामचंद्र जी ने तो मुझ पर भी कृपा ही की है भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी के दोनों नेत्रों में प्रेमाशुओं का जल भराया जानत हूँ अस स्वामी विसारी फिर काहे न हो ही दुखारी यही विधि कहते राम गुण ग्रामा पावा अनिर्पाच्य विश्रामा कुन सब कथा विभीषण कही यही विधि जनक सुता कह रही तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता देखी चह जान की माता जुगती विभीषण सकल सुनाई चले उपवन सुत विदा कराई करसोई रूप गया पुनित हवा बन अशोक सीता रह जहवा देखि मन ही महुकीन प्रणामा बैठे ही बीती जात निश जामा किस तनुसी जटा एक बेनी। जपती हृदय रघुपति गुण श्रेणी निज पद नयन दिए मन राम पद कमल लीन सिया राम परम दुखी भापवन सुत देखि जानती दीन सिया राम जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी अर्थात श्री रघुनाथ जी को भुलाकर विषयों के पीछे भटकते फिरते हैं वे दुखी क्यों न हों? इस प्रकार श्री राम जी के गुण समूहों का कहते हुए उन्होंने अनिर्वचनीय यानी परम शांति प्राप्त की फिर विभीषण जी ने श्री जानकी जी जिस प्रकार लंका में रहती थी वह सब कथा कही तब हनुमान जी ने कहा हे भाई मैं जानकी माता को देखना चाहता हूं विभीषण जी ने माता के दर्शन की सब युक्तियां कह सुनाई तब हनुमान जी विदा लेकर चले फिर वहीं पहले का मसक सरीखा रूप धरकर वहां गए जहां अशोक वन में वन के जिस भाग में सीताजी रहती थी सीताजी को देखकर हनुमान जी ने उन्हें मन ही में प्रणाम किया उन्हें बैठे ही बैठे रात्रि के चारों पहर बीत जाते हैं शरीर दुबला हो गया है सिर पर जटाओं की एक वेणी है में श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का स्मरण करती रहती है श्री जानकी जी नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए हैं नीचे की ओर देख रही हैं और मन श्री राम जी के चरण कमलों में लीन है जानकी जी को दीन दुखी देखकर पवन पुत्र हनुमान जी बहुत ही दुखी हुए दरु पल्लव महुदहा लुकाई कर विचार करो का भाई देहि अवसर रावण कहा आवा संग नारी बहुत बनावा बहु विधि खल सी कही समुझावा दान भय भेद दिखावा कह रावण सुन सुमुख सयानी मंदोदरी आदि सब रानी कब अनुचरी करो पन मोरा एक बार विलोक ममोरा तृणधरी ओट कहति वेही सुमिर अवधपति परम सनेही सुन दस मुख खद्योत प्रकाशा कब हुक नलिनी विकासा असमन समुझ कहती जान की थल सुध नहीं रघुवीर बान की सख सुने हरि आने ही मोही अधम नीलज लाज नहीं तो आप ही सुनि खद्योत सम राम ही भानु समान सिया राम पर हनुमा। हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिप रहे और विचार करने लगे कि हे भाई क्या करूं इनका दुख कैसे दूर करूं उसी समय बहुत सी स्त्रियों को साथ लिए सज धज कर रावण वहां आया उस दुष्ट ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया शाम दान भय और भेद दिखलाया रावण ने कहा हे सुमुखे सयानी सुनो मंदोदरी आदि सब रानियों को मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा ये मेरा प्रण है तुम एक बार मेरी ओर देखो तो सही अपने परम स्नेही कोसलाधीश श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके जानकी जी तिनके की याद करके कहने लगी हे दशमुख सुन जुगनू के प्रकाश से कभी कमलिनी खिल सकती है जानकी जी फिर कहती हैं कि तू अपने लिए भी ऐसा ही मन में समझ ले रे दुष्ट तुझे श्री रघुवीर के बाण की खबर नहीं है रे पापी तू मुझे सूने में हर लाया है रे अधम निर्लज तुझे लज्जा नहीं आती अपने को जुगनू के समान और रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुनकर और सीता जी के कठोर वचनों को सुनकर रावण तलवार निकालकर बड़े गुस्से में आकर बोला तै मम कृत अपमान कठिन हाँ तव सिर कठिन कृपाणा ना ही तपद मानु मम वानी सुमुखी होती नत जीवन हानि श्याम सरोज दाम समंदर प्रभु भुज करि कर समस कंधर सो भुज कंठ की तव अस घोरा सुम अस प्रवान पन मोरा चंद्रहास हर मम परिताप रघुपति बिह अन अनल संजात शीतल निशित बहसी बरधारा कह सीता हरु मम दुख भारा सुनत वचन पुनि मारन धावा मै तया कहि नीति बुझावा कहसी सकल निशन बुलाई सी कही बहु विधिताई मास दिवस महु कहा न माना तो मैं मार विढ़ी कृपाना भवन गय दस धर हा पिता चीनी रूप सिया सी सही द्रा सिद्ध दिखा वही घर ही थी आरां। थी आरां। जी, जी हनुमान सीता तूने मेरा अपमान किया है मैं तेरा सिर इस कठोर कृपाण से काट डालूंगा नहीं तो अब भी जल्दी मेरी बात मान ले हे सुमुखी नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा सीता जी ने कहा हे hey दशग्रीव, प्रभु की भुजा जो श्याम कमल की माला के समान सुंदर और हाथी की सूंड के समान पुष्ट तथा विशाल है या तो वह भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेगी या तेरी भयानक तलवार ही रेशठ सुन यही मेरा सच्चा प्रण है सीता जी कहती हैं, हे चंद्रहास तलवार श्री रघुनाथ जी के विरह की अग्नि से उत्पन्न मेरी बड़ी भारी जलन को तू हर ले हे तलवार तू शीतल तीव्र और श्रेष्ठ धारा बहाती है तू मेरे दुख के बोझ को हर ले सीता जी के ये वचन सुनते ही वह मारने दौड़ा तब मैं दीवानी की पुत्री मंदोदरी ने नीति कहकर उसे समझाया तब रावण ने सब दासियों को बुलाकर कहा जाकर सीता को बहुत प्रकार से भय दिखलाओ यदि महीने भर में यह कहा न माने तो मैं इसे तलवार निकालकर मार डालूंगा यह कह कहकर रावण घर चला गया यहां राक्षसियों के समूह बहुत से बुरे रूप धरकर सीताजी को भय दिखलाने लगी All right रिजता नाम राक्षसी एका राम चरण रतिन पुन विवेका सब बोली नोल सी सपना करहु हित अपना सपने वानर लंका जारी जातु धान से सब मारी खर आरूढ़ नगन दस सा मुंडित तिर खंडित भुज बीसा एहि विधि तो दक्षिण दिश जाय लंका मनहु भीषण पाई नगर फिरी रघुबीर दोहायी तब प्रभुतीता बोली पठाई यह सपना मैं कहा पुकारी हो सत्य गए दिनचारी सासु बचन सुनते सब डरी जनक सुता सुताते चर परी यह कह गई कल तब सीता कर सीतामन सोच सियामास सी दिवस बीते राम, राम राम से कहियो जी हनुमान उनमें एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी उसकी श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति थी और वह विवेक और ज्ञान में निपुण थी उसने सबों को बुलाकर अपना स्वप्न सुनाया और कहा सीता जी की सेवा करके अपना कल्याण कर लो स्वप्न में मैंने देखा कि एक बंदर ने लंका जला दी राक्षसों की सारी सेना मार डाली गई रावण नंगा है और गधे पर सवार है उसके सिर मुड़े हुए हैं 200 भुजाएं कटी हुई है इस प्रकार से वह दक्षिण अर्थात यमपुरी की दिशा को जा रहा है और मानो लंका विभीषण ने पाई है नगर में श्री रामचंद्र जी की दुहाई फिर गई तब प्रभु ने सीता जी को बुला भेजा मैं पुकार कर निश्चय के साथ कहती हूं कि यह स्वप्न चार अथवा कुछ ही दिनों बाद सत्य होकर रहेगा उसके विचार सुनकर वे सब राक्षसियां डर गईं और जानकी जी के चरणों पर गिर पड़ी तब इसके बाद वे सब जहां तहां चली गई सीता जी मन में सोच करने लगीं कि एक महीना बीत जाने पर नीच राक्षस रावण मुझे मारेगा सन बोली कर जोरी मातु विपति संग मोरी सजो देह करु बेगी उपायी दुसह अब नहीं सही सहि जाय का बनाई मातु अनल पुनि दे लगायी सत्य करही मम प्रीति सयानी सुनय कुशवन सूल समी सुनत बचन पद गही समुझा प्रभु प्रताप बल सुज सुनाय से नि अन मिल सुनुकुमारी सु हस कही सो निज भवन सिधारी कह सीता विधि भा प्रतिकूला मिलहीन पावक मिटहीन सुला देखियत प्रगट गगन अंगारा अवनि नवत एक अवतारा पावकमय सति स्रवतन आगी मानु मोहि जानिहत भागी सुनहि विनय मम बिटप अशोका सत्यनाम करु हरु मम शोका नूतन किसलय अनल समाना देहि अग्नि जनि कर देखि परम बिरहा विरहाता शोचन कपिह कलप समीता कर विचार दीन ही मुद्रिक डारित जनुशोक अंगार दीन हर्षे को सीता जी हाथ जोड़कर त्रिजटा से बोली हे माता तू मेरी विपत्ति की संगिनी है जल्दी कोई ऐसा उपाय कर जिससे मैं शरीर छोड़ सकू विरह असह्य हो चला है अब ये सहा नहीं जाता काठ लाकर चिता बनाकर सजा दे हे माता फिर उसमें आग लगा दे हे सयानी तू मेरी प्रीति को सत्य कर दे रावण की शूल के समान दुख देने वाली वाणी कानों से कौन सुने सीता जी के वचन सुनकर त्रिजटा ने चरण पकड़कर उन्हें समझाया और प्रभु का प्रताप बल और सुयश सुनाया तो उसने कहा हे hey, सुकुमारी सुनो रात्रि के समय आग नहीं मिलेगी हाँ, ऐसा कहकर वह अपने घर चली गई सीता जी मन ही मन कहने लगी क्या करूं? विधाता ही विपरीत हो गया न आग मिलेगी न पीड़ा मिटेगी आकाश में अंगारे प्रकट दिखाई दे रहे हैं पर पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं आता चंद्रमा अग्निमय है किंतु वह भी मानो मुझे हत भागीनी जानकर आग नहीं बरसाता हे अशोक वृक्ष मेरी बिनती सुन मेरा शोक हर ले और अपना अशोक नाम सत्य कर तेरे नए नए कोमल पत्ते अग्नि के समान हैं। अग्नि दे, विरह रोग का अंत मत कर अर्थात विरह रोग को बढ़ाकर सीमा तक न पहुंचा सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर वह क्षण हनुमान जी को कल्प के समान बीत रहा था तब हनुमान जी ने हृदय में विचार कर सीता जी के सामने अंगूठी डाल दी मानो अशोक ने अंगारा दे दिया ये समझकर सीता जी ने हर्षित होकर उठकर उसे हाथ में ले लिया देखी मुद्रिका मनोहर राम नाम अंकित अति सुंदर चकित चितव मुदरी पहचानी हर्ष विषाद हृदय अकुलानी जीती कु अजय रघुराई मायाते ते रच नहीं जाय सीता मन विचार कर नाना मधुर बचन बोले हनुमाना राम चंद्र गुन बर लगा सुन ही सीता कर दुख भागा लागी सुन श्रवण मन लाई आदि होते सब कथा सुनाई श्रव नाम जही कथा सुहाई कह सो प्रगट हो तिन भाई तब हनुमंत निकट चली चल फिर बैठी मन विस्मय भयो राम दूत मैं मा तु जान की सत्य सपथ करुना निधान की यह मुत्रिका मातु मैं आनी नीन ही राम तुम कह सही दानी नरबा नर ही संग कहूँ कैसे कही कथा भय संगति जैसे कप के बचन सप प्रेम सुनी उपजामन विश्वास शिया राम जाना मन क्रम बचन यह कृपा सिंधु पर दास सिया तब उन्होंने राम नाम से अंकित अत्यंत सुंदर एवं मनोहर अंगूठी देखी अंगूठी को पहचानकर सीता जी आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगी और हर्ष तथा विषाद से हृदय में अकुला उठी वे सोचने लगी श्री रघुनाथ जी तो सर्वथा अजेय हैं, उन्हें कौन जीत सकता है और माया से ऐसी माया के उपादान से सर्वथा रहित दिव्य चिन्मय अंगूठी बनाई नहीं जा सकती सीता जी मन में अनेक प्रकार के विचार कर रही थीं। इसी समय हनुमान जी मधुर वचन बोले वे श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगे जिनके सुनते ही सीता जी का दुख भाग गया वे कान और मन लगाकर उन्हें सुनने लगी हनुमान जी ने आदि से लेकर अब तक की सारी कथा कह सुनाई जी बोली किसने कानों के लिए अमृत रूप यह सुंदर कथा कही वह हे भाई प्रकट क्यों नहीं होता तब हनुमान जी पास चले गए उन्हें देखकर सीता जी फिरकर अर्थात मुंह फेरकर बैठ गईं। उनके मन में आश्चर्य हुआ हनुमान जी ने कहा माता जानकी मैं श्री राम जी का दूत हूं करुणा निधान की सच्ची शपथ करता हूं हे माता यह अंगूठी माही लाया हूं श्री राम जी ने मुझे आपके लिए यह निशानी दी है सीता जी ने पूछा नर और वानर का संग कहो कैसे हुआ तब हनुमान जी ने जैसे संग हुआ था वह सब कथा कही हनुमान जी के प्रेम युक्त वचन सुनकर सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया उन्होंने जान लिया कि यह मन वचन और कर्म से कृपा सागर श्री रघुनाथ जी का दास है हमारे। हरिजन जान प्रीति अति गाढ़ी सजल नयन बाढ़ी का बलि जल अनुमान भयहता तुमो कहु जल जाना अब कहू कुशल जाऊँ बलिहारी अनुज सहित सुख भवन करारी कोमल तो चित कृपाल रघुराई हे कपित हेतु घरी निठुराय सहज बानी सेवक सुखदायक कबहू कसूरती करत रघुनायक नायक कबहू नयन मम शीतल ताता हो हाँ निरक्ष मृदु गाता थ निपट विसारी देख परम बिरहा विरहा बोला कपि मृदु वचन विनीता मातु कुशल प्रभु अनुज समेता तव दुख दुखी सुकृपा निकेता जन जननी मा नहु ना तुम्हते प्रेम राम के दूनारू घुपति कर संदेश सु अब सुन जन नी धरिधीर सियामत कपिगदय भरे बिलोचन हनुमान भगवान का सेवक जानकर अत्यंत गाढ़ी प्रीति हो गई नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भराया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया सीता जी ने कहा हे hey, तात हनुमान विरह सागर में डूबती हुई मुझको तुम जहाज हुए मैं बलिहारी जाती हूं अब छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित खर के शत्रु सुखधाम प्रभु का कुशल मंगल कहो श्री रघुनाथ जी तो कोमल हृदय और कृपालु हैं फिर हे hey, हनुमान उन्होंने किस कारण यह निष्ठुरता धारण कर ली है सेवक को सुख देना उनकी स्वाभाविक बान है वे श्री रघुनाथ जी क्या कभी मेरी भी याद करते हैं हे ता क्या कभी उनके कोमल सांवले अंगों को देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे मुंह से वचन नहीं निकलता नेत्रों में विरह के आंसुओं का जल भराया बड़े दुख से वे बोली हा ना, आपने मुझे बिल्कुल ही भुला दिया सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर हनुमान जी कोमल और विनीत वचन बोले हे माता सुंदर कृपा के धाम प्रभु भाई लक्ष्मण जी के सहित शरीर से कुशल है परंतु आपके दुख से दुखी है हे माता मन में ग्लानि न मानिए श्री राम जी के हृदय में आपसे दूना प्रेम है हे माता अब धीरज धरकर श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए ऐसा कहकर हनुमान जी प्रेम से गद गद हो गए उनके नेत्रों में प्रेमाशुओं का जल भराया देव राम तब सीता नव तरु किसलय मनहु कृतानु कालिसानु कुबल कुंत बन सरिस बारिद तपत तेल जनु बरिसा जेहित रहे करतें तीरा उरग स्वास सम त्रिविध समीरा कहे हुते कछ दुख घटी होई का ही कहो यह जान न कोई तत्व प्रेम कर मारु तोरा जानत प्रिया मनु मोरा तो दार हट तो ही पाही जानु प्रीति रसु इतने माही प्रभु संदेश सुनत वेही मगन प्रेम तन सुधि नहीं दे कह कपि हृदय धीर धरु माता सुमिरुरा सेवक सुखदाता उर आनहु रघुपति प्रभुताई सुनिम बचन सजहु कद राई चर कर पतंग सम रघुपति बान कृष्ण सिया राम जननी हृदय धीर धर जर निचर जान सिया राम हनुमान राम राम, राम राम, जी, जी बोले श्री रामचंद्र जी ने कहा है हे सीते तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं वृक्षों के नए नए कोमल पत्ते मानो अग्नि के समान रात्रि काल रात्रि के समान चंद्रमा सूर्य के समान और कमलों के वन भालों के वन के समान हो गए हैं मेघ मानो खोलता हुआ तेल बरसाते हैं जो हित करने वाले थे वे ही अब पीड़ा देने लगे हैं त्रिविध अर्थात शीतल मंद सुगंध वायु सांप के श्वास के समान जहरीली और गर्म हो गई है मन का दुख कह डालने से भी कुछ घट जाता है पर कहूं किससे यह दुख कोई जानता नहीं हे प्रिय मेरे और तेरे प्रेम का रहस्य एक मेरा मन ही जानता है और वह मन सदा तेरे पास रहता है बस मेरे प्रेम का सार इतने में ही समझ ले प्रभु का संदेश सुनते ही जानकी जी प्रेम में मग्न हो गई उनके शरीर की सुध न रही हनुमान जी ने कहा हे hey माता हृदय में धैर्य धारण करो और सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी का स्मरण करो श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को हृदय में लाओ और मेरे वचन सुनकर कायरता छोड़ दो राक्षसों के समूह पतंगों के समान और श्री रघुनाथ जी के बाण अग्नि के समान है हे माता हृदय में धैर्य धारण करो और राक्षसों को जला ही समझो जो रघुवीर हो किस भिखाई करते नहीं विलम्ब रघु राम रवि वे जान की दम बरूत कह जातु धान की अब ही तो मैं जाऊं लवाई प्रभु आय सुनि राम दुहाय कछुक दिवस जननी धर धीरा कपिन सहित आय है रघुबीरा इस चरुमारी तो हिल जाहपुर नार दाद जस गयी सुत कपि सब तुम समाना जातु धान अति भट बलवाना मोरे हृदय परम संदेहा सुन कपि प्रगट की निज देहा कन कभू धरा तमर भयंकर अति बल वीरा सीता मन भरोस तब भयो उन लघु पवन सुतल नुमाता का सा का मृग नहीं बल बुद्धि विशाल सिया प्रभु गरुड़ ही गरुड़ी परम लघु व्याल श्री रामचंद्र जी ने यदि खबर पाई होती तो वे बिलंब न करते हे जानकी जी रामबाण रूपी सूर्य के उदय होने पर राक्षसों की सेना रूपी अंधकार कहां रह सकती है हे माता मैं आपको अभी यहां से ले आ जाऊं पर श्री रामचंद्र जी की शपथ है मुझे उनकी आज्ञा नहीं है अतः हे माता कुछ दिन और धीरज धरो श्री रामचंद्र जी वानरों सहित यहां आएंगे और राक्षसों को मारकर आपको ले जाएंगे नारदा आदि ऋषि मुनि तीनों लोकों में उनका यश गाएंगे सीता जी ने कहा हे पुत्र सब वानर तुम्हारे ही समान नन्हने नन्हने से होंगे राक्षस तो बड़े बलवान और योद्धा हैं अतः मेरे हृदय में बड़ा भारी संदेह होता है कि तुम जैसे बंदर राक्षसों को कैसे जीतेंगे यह सुनकर हनुमान जी ने अपना शरीर प्रकट किया सोने के पर्वत अर्थात सुमेरु के आकार का अत्यंत विशाल शरीर था जो युद्ध में शत्रुओं के हृदय में भय उत्पन्न करने वाला अत्यंत बलवान और वीर था तब उसे देखकर सीता जी के मन में विश्वास हुआ हनुमान जी ने फिर से छोटा रूप धारण कर लिया और कहा हे माता सुनो वानरों में बहुत बल बुद्धि नहीं होती परंतु प्रभु के प्रताप से बहुत छोटा सर्प भी गरुड़ को खा जाता है अत्यंत निर्बल भी महान बलवान को मार सकता है राद राद राद मन संतोष सुनत कपिवानी भगतिकता प्रेज बल सानी आशिष दीन दाम बलशील निधाना अजर अमर गुण निधि सुत हो करह बहुत रघुनायक नायक करहु कृपा प्रभु अस सुनिकाना निर्भर प्रेम मगन हनुमाना बार बार नाय सिपद सीता बोला बचन जोर कर सा अब कृत कृत्य भय मैं माता व अमोघ विख्याता सुनहु मा तुम अतिशय भूखा लाग देख सुंदर फल रूखा सुम सुख गरही विपिन रखबारी परम सुभट रजनी चर भारी कर भय माता मोहिना जो तुम सुख मानु मन माही चरण हृदय मधुर भक्ति प्रताप तेज और बल से सनी हुई हनुमान जी की वाणी सुनकर सीता जी के मन में संतोष हुआ उन्होंने श्री राम जी के प्रिय जानकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि हे तात तुम बल और शील के निधान हो हे पुत्र तुम अजर अर्थात बुढ़ापे से रहित अमर और गुणों के खजाने हो श्री रघुनाथ जी तुम पर बहुत कृपा करें प्रभु कृपा करें ऐसा कानों से सुनते ही हनुमान जी पूर्ण प्रेम में मग्न हो गए हनुमान जी ने बार बार सीताजी के चरणों में सिर नमाया और फिर हाथ जोड़कर कहा हे माता अब मैं कृतार्थ हो गया आपका आशीर्वाद अचूक है यह बात प्रसिद्ध है हे माता, सुनो, सुंदर फल वाले वृक्षों को देखकर मुझे बड़ी ही भूख लगाई है सीता जी ने कहा हे बेटा सुनो बड़े भारी योद्धा राक्षस इस वन की रखवाली करते हैं हनुमान जी ने कहा हे माता यदि आप मन में सुख माने तो आज्ञा दे तो मुझे उनका भय तो बिल्कुल नहीं है हनुमान जी को बुद्धि और बल में निपुण देखकर जानकी जी ने कहा जाओ हेतात श्री रघुनाथ जी के चरणों को हृदय में धारण करके मीठे फल खाओ खाय से तर तो रेला रहता हम बहु भट रख कछ मार कछु, कछु जायारे नाच एक आवा कपि भारी यही अशोक वाटिका उजारी खाय से फल अरु बिटप उपारी रक्षक मर्द मर्द महिदारे सुन रावन पठाये भट नहीं देख गर जेव हनुमाना सब रजनी चर कपि संघारे गए पुकारत कछु अधमारे कछ अध अच्छ कुमारा चला संग लय सुभ अपारा आवत देख बिटप गह दर्जा साहिनी पाते महामि गर्जा छु मारे से कछ मर देसी कछ मिले से धर भूर सिया कछ कु जाए पुकार प्रभु मर कटबल भूर सिया वे सीताजी को सिर नवाकर चले और बाग में घुस गए फल खाए और वृक्षों को तोड़ने लगे वहां बहुत से योद्धा रखवाले थे उनमें से कुछ को मार डाला और कुछ ने जाकर रावण से पुकार की और कहा नाथ एक बड़ा भारी बंदर आया है उसने अशोक वाटी का उजाड़ डाली फल खाए वृक्षों को उखाड़ डाला और रखवालों को मसल मसल कर जमीन पर डाल दिया ये सुनकर रावण ने बहुत से योद्धा भेजे उन्हें देखकर हनुमान जी ने गर्जना की हनुमान जी ने सब राक्षसों को मार डाला कुछ जो अधमरे थे चिल्लाते हुए गए फिर रावण ने अक्षय कुमार को भेजा वह असंख्य श्रेष्ठ योद्धाओं को साथ लेकर चला उसे आते देखकर कर हनुमान जी ने एक वृक्ष हाथ में लेकर ललकारा और उसे मारकर महाध्वनि बड़े जोर से गर्जना की उन्होंने सेना में से कुछ को मार डाला और कुछ को मसल डाला और कुछ को पकड़ पकड़ धूल में मिला दिया कुछ ने फिर जाकर पुकार की हे प्रभु हे hey प्रभु बंदर बहुत ही बलवान है से रिसाना से मेघ नाद बलवाना मारस जन सुत बांध सुताही देखी कपिही कहाँ कर आही चला इंद्रजित अतुलित जोधा बंधु निधन सुनी उपजा जा क्रोधा देखा दारुण भट आवा कटक कत जा अरुध आवा अति विशाल तरु एक उपारा विरथ तीन लंकेश कुमारा गहे महाभट ताके संगा गहि गहि मर गई निज अंगा नि पाति ताहि तन बाजा भी जुगल मानु गज राजा मुठ का मारी चढ़ा तर जाय ताही एक छन मूर्य उठ बहोर की बहु माया जी किन जाय प्रभंजन जाया ब्रह्म अस्त्र कपि मन की विचारियाराम जौन ब्रह्म सरमा पुत्र का वध सुनकर रावण क्रोधित हो उठा और उसने अपने जेठे पुत्र बलवान मेघनाथ को भेजा उससे कहा हे hey पुत्र मारना नहीं उसे बंद कर लाना उस बंदर को देखा जाए कि कहाँ कहा है इंद्र को जीतने वाला अतुलनीय योद्धा मेघनाद चला भाई का मारा जाना सुन उसे क्रोध हो आया हनुमान जी ने देखा कि अब की भयानक योद्धा आया है तब वे कटकटाकर कटाकर और दौड़े उन्होंने एक बहुत बड़ा वृक्ष उखाड़ लिया और उसके प्रहार से लंकेश्वर रावण के पुत्र मेघनाद को बिना रथ का कर दिया उसके साथ जो बड़े बड़े योद्धा थे उनको पकड़ पकड़कर कर हनुमान जी अपने शरीर से मसलने लगे उन सबको मारकर फिर मेघनाथ से लड़ने लगे लड़ते हुए वे ऐसे मालूम होते थे मानो दो गजराज अर्थात श्रेष्ठ हाथी भिड़ गए हो हनुमान जी ने उसे एक घूसा मारकर वृक्ष पर जा चढ़े उसको क्षण भर के लिए मूर्छा आ गई फिर उठाकर उसने बहुत माया रची परंतु पवन के पुत्र उससे जीते नहीं जाते अंत में उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया तब हनुमान जी ने मन में विचार किया कि यदि ब्रह्मास्त्र को नहीं मानता हूं तो उसकी अपार महिमा मिट जाएगी हमारे से हनुमान ब्रह्म ब्रह्मान कपि कहते संघारा कहीं देखा कपि मूर्छ तुय तो नाग पास बांध से लो जासु नाम जप सुन भवानी भव बंधन का टह नर ज्ञानी सासुदूत की बंध कर आवा प्रभु कारज लगी कपि ही बंधावा कपि बंधन सुन निचर धाए कौतुक लागी सभा सब आए ख सभा दीख कभी जाई कही न जाय प्रभुताई कर जोरे सुर दिश विनीता ब्रिकुटि बिलोक सकल सभीता लेकिन कभी मन शंका जिमियान महु गरुड़ असंका। अशंका कपिहि की दसान उसने हनुमान जी को ब्रह्म बाण मारा जिसके लगते ही वे वृक्ष के नीचे गिर पड़े परंतु गिरते समय भी उन्होंने बहुत सी सेना मार डाली जब उसने देखा कि हनुमान जी मूर्छित हो गए हैं तब वह उनको नागपाश से बांधकर ले गया शिव जी कहते हैं हे भवानी सुनो जिनका नाम जपकर ज्ञानी विवेकी मनुष्य संसार अर्थात जन्म मरण के बंधन को काट डालते हैं उनका दूत कहीं बंधन में आ सकता है किंतु प्रभु के कार्य के लिए हनुमान जी ने स्वयं अपने को बंधा लिया बंदर का बांधा जाना सुनकर राक्षस दौड़े और कौतुक के लिए तमाशा देखने के लिए सब सभा में आए हनुमान जी ने जाकर रावण की सभा देखी उसकी अत्यंत प्रभुता अर्थात ऐश्वर्य कुछ कही नहीं जाती देवता और दिक्पाल हाथ जोड़े बड़ी नम्रता के साथ भयभीत तो हुए सब रावण की भौं ताक रहे हैं उसका ऐसा प्रताप देख भी हनुमान जी के मन में जरा भी डर नहीं हुआ वे ऐसे निःशंख खड़े रहे जैसे सर्पों के समूह में गरुड़ निशंख निर्भय रहते हैं हनुमान जी को देखकर रावण दुर्वचन कहता हुआ खूब हंसा फिर पुत्र वध का स्मरण किया तो उसके हृदय में विषाद उत्पन्न हो गया वन तय की सा कह के, के बल खाले बन की सावन सुने ही नहीं मोही देखो अति असंख सक तो मारे निचर के ही अपराधा कह सक तो ही न प्राण कई बाधा सुनुरावन ब्रह्मांड निकाया पाई जा सुबल बिरचति माया जाके बल बिरच हरी सा पालत सृजत हरत दस सीसा जावल सीस धरत सहसानन अंडकोष समेत गिर कानन घर जो विभिध देह सुरध्राता तुम तो ऐसी कठिन सिखा बन दाता हर को दंड कठिन जेह भंजाते समेत मृत दल मद गंजा हर दूषण फिसरा अरुबाली बधे सकल अतुलित बल जाके बल लव लेस जिते हुई चरा चर झारिस दोस्त मैं जा करी हरियाने हू प्रिय हनुमान लंकापति रावण ने कहा रे तू कौन है किसके बल पर तूने वन को बजाड़ कर नष्ट कर डालाओ क्या तूने कभी मुझे मेरा नाम और यश कानों से नहीं सुना रे शठ मैं तुझे अत्यंत निहशंक देख रहा हूं तूने किस अपराध से राक्षसों को मारा रे मूर्ख बता क्या तुझे प्राण जाने का भय नहीं है हनुमान जी ने कहा हे रावण सुन जिनका बल पाकर माया संपूर्ण ब्रह्मांडों के समूहों की रचना करती है जिनके बल से हे दशीष ब्रह्मा विष्णु महेश सृष्टि का सृजन पालन और संहार करते हैं जिनके बल से सहस्रमु फणों वाले शेष जी पर्वत और वन सहित समस्त ब्रह्मांड को सिर पर धारण करते हैं जो देवताओं की रक्षा के लिए नौ प्रकार की देह धारण करते हैं और जो तुम्हारे जैसे मूर्खों को शिक्षा देने वाले हैं जिन्होंने शिव जी के कठोर धनुष को तोड़ डाला और उसी के साथ राजाओं के समूह का गर्भचूर्ण कर दिया जिन्होंने खर दूषण त्रिशिया और बाली को मार डाला जो सब के सब अतुलनीय बलवान थे जिनके लेष मात्र बल से तुमने समस्त चराचर जगत को जीत लिया और जिनकी प्रिय पत्नी को तुम चोरी से हर लाए हो मैं उन्हीं का दूत तो हूं सुन कपि बचन बिहस बिहरा खाय फल प्रभु लागी भूखा कप सुभाव ते तो रूखा सब के देह परम प्रिय स्वामी मारही मोहित कुमारामी जिन्ह मोहि मारते मै मारे देह पर बाधे उनय तुम्हारे न कछु बांधे कै ला जा जान् चाह निज प्रभु कर का जा बिनती करूँ जोर कर रावण सुनऊ मान तज मोर सिखावन देखू तुम निज पुल विचारी भ्रम तज भजह भगत भय भारी जाकी कर अधिकाल जो सुर असुर चरा चर खाई साबू नहीं कीजे मोरे कहे जान की दी जय पालर भुनायक करुणा सिंधु खरार सिया राम गए शरण प्रभु राब अपराध विसार सियाराम हमारे तुम्हारी प्रभुता को खूब जानता हूँ सहस्रवाह से तुम्हारी लड़ाई हुई थी और बाली से युद्ध करके तुमने यश प्राप्त किया था हनुमान जी के मार्मिक वचन सुनकर रावण ने हंसकर बात टाल दी हे राक्षसों के स्वामी मुझे भूख लगी थी इसलिए माने फल खाए और वानर स्वभाव के कारण वृक्ष तोड़े हे निशाचरों के मालिक देह सबको परम प्रिय है कुमार चलने वाले दुष्ट राक्षस जब मुझे मारने लगे तब जिन्होंने मुझे मारा उनको मैंने भी मारा उस पर तुम्हारे पुत्र ने मुझको बांध लिया किंतु मुझे अपने बांधे जाने की कुछ भी लज्जा नहीं है मैं तो अपने प्रभु का कार्य करना चाहता हूँ हे राव मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हूँ तुम अभिमान छोड़कर मेरी सीख सुनो तुम अपने पवित्र कुल का विचार करके देखो और भ्रम को छोड़कर भक्त भय भगवान को भजो जो देवता राक्षस और समस्त चराचर को खा जाता है वह काल भी जिनके डर से अत्यंत डरता है उनसे कदापि पैर न करो और मेरे कहने से जानकी जी को दे दो घर के शत्रु श्री रघुनाथ जी शरणागतों के रक्षक और दया के समुद्र हैं शरण जाने पर प्रभु तुम्हारा अपराध भुलाकर तुम्हें अपनी शरण में रख लेंगे चरण पंकज उर धर हो लंका अचल राजू तुम कर हो ऋष जसु विमल मयंका तेह सति महु जन हो हु कलंका राम नाम बिनु गिरा न सोहा देखो विचारि त्यागी मदमोहा वसनहीन नह सोह सुरारी सब भूषण भूषित बर राम विमुख संपति प्रभुताई जाई रही पाई विनु पाई सजल मूल जिन्ह सरित नहीं बरस गए पुनि तब सुन दस कंठ कंछ कहाँ पन रोपी विमुख राम त्राता नहीं गोपी शंकर सब विष्णु अजद्रोही सकिन राखी राम कर द्रोही मूल बहुसूल व्रज त्याग तम अभिमान सिया राम भज हुयक कृपा सिंधु भगवान सिया राम तुम श्री राम जी के चरण कमलों को हृदय में धारण करो और लंका का अचल राज्य करो ऋषि पोस्त का यश निर्मल चंद्रमा के समान है उस चंद्रमा में तुम कलंक न बनो राम नाम के बिना वाणी शोभा नहीं पाती मद को छोड़कर विचार कर देखो हे देवताओं के शत्रु सब गहनों से सजी हुई सुंदर स्त्री भी कपड़ों के बिना शोभा नहीं पाती राम विमुख पुरुष की संपत्ति और प्रभुता रही हुई भी चली जाती है और उसका पाना न पाने के समान है जिन नदियों के मूल में कोई जल स्रोत नहीं है अर्थात जिन्हें केवल बरसात ही आसरा है वे वर्षा बीत जाने पर फिर तुरंत ही सूख जाती है रावण सुनो मैं प्रतिज्ञा करता हूँ और कहता हूँ कि राम विमुख की रक्षा करने वाला कोई भी नहीं है हजारों शंकर विष्णु और ब्रह्मा भी श्री राम जी के साथ द्रोह करने वाले तुमको नहीं बचा सकते मोह ही जिनका मूल है ऐसे अज्ञान जनित बहुत पीड़ा देने वाले तम रूप अभिमान का त्याग कर दो और रघुकुल के स्वामी कृपा के समुद्र भगवान श्री रामचंद्र जी का भजन करो कपि अतिहित वानी भगति विवेक विरति नय सानी बोला बिहसी महा अभिमानी मिला हम ही कपि गुरु बर ज्ञानी मृत्यु निकट आई कल तो ही लाग से अधम सिखावन मोही उल्टा हो ही कहुमाना मति भ्रम तोर प्रगट मैं जाना सुन कपि बचन बहुत खिसियाना बेगिन हरहु मूढ़ कर प्राणा सुनत निशाचर मारन धाये सचिवन सहित भीषण आए ना कर विनय बहुता नीति विरोध न मारिय दूता आन दंड कछ कर गुसाई सब ही कहा मंत्र भल भाई सुन तबिहस बोला दस कंधर अंग भंग कर पटियई बंदर सबके ममता पूछ पर देहु हमारे राम राम राम से हनुमान यद्यपि हनुमान जी ने भक्ति ज्ञान वैराग्य और नीति से सनी हुई बहुत ही हित की वाणी कही तो भी वह महान अभिमानी रावण बहुत हंसकर व्यंग से बोला कि हमें यह बंदर बड़ा ज्ञानी गुरु मिला रे दुष्ट <laughs> तेरी मृत्यु निकट आ गई है और हम मुझे शिक्षा देने चला है हनुमान जी ने कहा इस तो उल्टा ही होगा अर्थात मृत्यु तेरी निकट आई है मेरी नहीं ये तेरा मति भ्रम है मैंने प्रत्यक्ष जान लिया है हनुमान जी के वचन सुनकर वह बहुत ही कुपित हो गया और बोला <laughs> अरे इस मूर्ख का प्राण शीघ्र ही क्यों नहीं हर लेते सुनते ही राक्षस उन्हें मारने दौड़े उसी समय मंत्रियों के साथ विभीषण जी वहां पहुंचे उन्होंने सिर नवाकर और बहुत विनय करके रावण से कहा कि दूत को मारना नहीं चाहिए यह नीति के विरुद्ध है हे गोसाई कोई दूसरा दंड दिया जाए सबने कहा भाई सलाह उत्तम है ये सुनते ही रावण हंसकर बोला <laughs> अच्छा अच्छा तो बंदर को अंग भंग करके लौटा दिया जाए मैं सबको समझाकर कहता हूँ कि बंदर की ममता पूछ पर होती है अतः तेल में कपड़ा डुबोकर इसे इसकी पूंछ में बांधकर फिर आग लगा दो न बानर तह जाई तब सख निजना थहल आई जिनके बहुत बड़ाई देखऊ मैं तिन्हक प्रभुताई बचन सुनत कपि मन मुस्काना भय सहाय सारद मैं जाना जातु धान सुनी रावण बचना लागे रचय मूढ़ सोई रचना रहान नगर बसन घित बाढ़ी पूछ कें कपिखेला कौतुक तो आये आए पुर्वासी? मा रही चरण कर रही बहु हासी बाज़े ढोल देह सब तारी नगर फेर पुनि पूछ प्रजारी पावक जरत देख हनुमंता भय परम लघु रूप तुरंता निबकि चढ़ो कपि कनक अचारी भई सभीत निशाचर चरनारी हरि प्रेरित प्रेरिते अवसर चले मरु उनचास कर जा लाग अकास जब बिना पूछ का ये बंदर अपने स्वामी के पास जाएगा तब ये मूर्ख अपने मालिक को साथ ले आएगा जिनकी इसने बहुत बढ़ाई की है मैं जरा उनकी प्रभुता तो देखूं। ये वचन सुनते ही हनुमान जी मन में मुस्कुराए और मन ही मन बोले मैं जान गया सरस्वती जी इसे ऐसी बुद्धि देने में सहायक हुई है रावण के वचन सुनकर मूर्ख राक्षस वहीं पूछ में आग लगाने की तैयारी करने लगे पूंछ के लपेटने में इतना कपड़ा और घी तेल लगा कि नगर में कपड़ा घी और तेल नहीं रह गया हनुमान जी ने ऐसा खेल किया कि पूंछ लंबी हो गई नगरवासी लोग तमाशा देखने आए वे हनुमान जी को पैर से ठोकर मारते हैं और उनकी हंसी करते हैं ढोल बजते हैं सब लोग तालियां पीटते हैं हनुमान जी को नगर में फिरा फिर पूंछ में आग लगा दी अग्नि को जलते हुए देखकर हनुमान जी तुरंत ही बहुत छोटे रूप में हो गए बंधन से निकलकर वे सोने की अटारियों पर जा चढ़े उनको देखकर राक्षसों की स्त्रियां भयभीत हो गई उस समय भगवान की प्रेरणा से उन उनचास पवन चलने लगे हनुमान जी अट्टहास करके गरजे और बढ़कर आकाश से जा लगे ल परम हरुआ मंदिर ते मंदिर चढ़ चढ़ी जरे नगर भालो बिहाला छपट लपट बहु कोटि कराला सात मा तुहा सुनिय पुकारा यही अवसर को हम ही उबारा हम जो कहा यह कपि नहीं होई बनर रूप धरे सुर कोई साधु अवज्ञा कर फल ऐसा जरई नगर अनाथ कर जैसा जारा नगर उन्मिष एक माही एक विभीषण कर ग्रह नाही का दूत अनल जय तिरिजा जरा न सोते ही कारण कारन उल्टी पलटी लंका सब जारी कूदी परा सिंधु मझारी म धड़ी लघु रूप बहो ऋषिया झनक सुता के आगे हाड़ भय कर देह बड़ी विशाल परंतु बहुत ही फुर्तीली है वे दौड़ कर एक महल से दूसरे महल पर चढ़ जाते हैं नगर जल रहा है लोग बेहाल हो गए हैं आग की करोड़ों भयंकर लपटें झपट रही हैं। हाय बप्पा हाय मैया इस अवसर पर हमें कौन बचाएगा चारों ओर यही पुकार सुनाई पड़ रही है हमने तो पहले ही कहा था कि ये वानर नहीं है वानर का रूप धरे कोई देवता है साधु के अपमान का ये फल है कि नगर अनाथ के नगर की तरह जल रहा है हनुमान जी ने एक ही क्षण में सारा नगर जला डाला एक विभीषण का घर नहीं जलाया। शिवजी कहते हैं, हे पार्वती, जिन्होंने अग्नि को बनाया, जलायानुमान जी, जी ने उलट पलट कर एक ओर से दूसरी ओर तक सारी लंका जला दी और फिर वे समुद्र में कूद पड़े पूंछ बुझाकर थकावट दूर करके और फिर छोटा सा रूप धारण कर हनुमान जी श्री जानकी जी के सामने हाथ जोड़कर जा खड़े हुए जय कछु जैसे रघु नायक मोहित चूड़ा मन उतारी तब दयाऊ हर्ष समेत पवन सुत लयऊ सहु दात असमोर प्रणाम सब प्रकार प्रभु पूरण कामा दीन दयाल बिरुसम संभारी हर हुनात मम संकट भारी तात सत्य सुत कथा सुनाए हो बान प्रताप प्रभु ही हो मास दिवस महुना चुनावा तो पुनिमो ही जीत नहीं पावा कहु कप के विधि राखो प्राणा तुम होता कहत अब जाना तो ही थे किसी कली भई छाती पुणिमो कहु सोई दिन सो राती जनक सुतह समझ करी बहु वि राम। राम। राम राम राम। हनुमान जी ने कहा हे hey, माता मुझे कोई चिन्ह पहचान दीजिए जैसे श्री रघुनाथ जी ने मुझे दिया था तब सीता जी ने चूड़ा मणि उतार कर दी हनुमान जी ने उसको हर्ष पूर्वक ले लिया जानकी जी ने कहा हे तात मेरा प्रणाम निवेदन करना और इस प्रकार कहना हे प्रभु यद्यपि आप सब प्रकार से पूर्ण काम हैं तथापि दीनों दुखियों पर दया करना आपका विरद है और मैं दीन हूं अतः उस विरद को याद करके हे नाथ मेरे भारी संकट को दूर कीजिए हे तात इंद्रपुत्र जयंत की कथा सुनाना और प्रभु को उनके बाण का प्रताप समझाना यदि महीने भर में नाथ ना आए तो फिर मुझे जीती ना पाएंगे हे हनुमान कहो मैं किस प्रकार प्राण रखू हे तात तुम भी अब जाने को कह रहे हो तुमको देखकर छाती ठंडी हुई थी फिर मुझे वही दिन और वही रात हनुमान जी ने जानकी जी को समझाकर बहुत प्रकार से धीरज दिया और उनके चरण कमलों में सिर नमाकर श्री राम जी के पास गमन किया भारी गर्भ तब सुनि चर नारी नाथ सिंधु सुनावा हर से तब बिलोक हनुमाना नूतन जन्म कपिन तब जाना मुख प्रसन्न तन तेज विराजा की रामचंद्र कर का मिले सकल अति भय सुखारी जल पत मीन पावजिबारी जले हरशि रघुनायक नायक पाता पूछत कहत नवल इतिहास तब मधुबन भीतर सब आए अंगत समत मधुफल थाए रघु बारे जब वर्जन जन लागे मुष्टि प्रहार हनत सब भागे जा वन तो उजार जुग राजिया सुन शुभ ग्रीव हर्ष पपी कर प्रभु काज राम राम राम, चलते समय उन्होंने महाध्वनि से भारी गर्जन किया जिसे सुनकर राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिरने लगे समुद्र लांग कर वे इस पार आए और उन्होंने वानरों को किल किला शब्द अर्थात हर्ष ध्वनि सुनाया हनुमान जी को देखकर सब हर्षित हो गए और तब वानरों ने अपना नया जन्म समझा हनुमान जी का मुख प्रसन्न है और शरीर में तेज विराजमान है जिससे उन्होंने समझ लिया कि ये श्री रामचंद्र जी का कार्य कर कर सब हनुमान जी से मिले और बहुत ही सुखी हुए जैसे तड़पती हुई मछली को जल मिल गया सब हो सब हर्षित होकर नए नए इतिहास वृत्तांत पूछते कहते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले तब सब लोग मधुवन के भीतर आए और अंगद की सम्मति से सबने मधुर फल या मधु और फल खाए जब रखवाले बरजने लगे तब घूसों की मार मारते ही सब रखवाले भाग छूटे उन सब ने जाकर पुकारा कि युवराज अंगद वन उजाड़ रहे हैं यह सुनकर सुग्रीव हर्षित हुए कि वानर प्रभु का कार्य कर आए हैं सीता सुख पाई मधुबन के फल सक विधि मन विचार कर राजा आये गए कपि सहित समाजा आए सब ही नावा पद सी सा मिले सब ही अति प्रेम कपी सा पूछी कुशल कुशल पद देखी राम कृपा भाका जु विशेषी नाथ का जुकीन है हनुमाना राखे सकल कपिन के प्रणा सुन सुब ग्रीब बहुर मिले कपिन सहित रघुपति पहचले राम कपिन जब आवत देखा किए मन हर्ष विदेशा फटिक सिला बैठे दो भाई पर सकल कपि चरहन जाय सब भेद थे रघुपति करुणा कुंजा कुशल नाच अब कुशल देख पद कंजाम यदि सीता जी की खबर न पाई होती तो क्या वे मधुवन के फल खा सकते थे इस प्रकार राजा सुग्रीव मन में विचार कर ही रहे थे कि समाज सहित वानर आ गए सब ने आकर सुग्रीव के चरणों में सिर नवाया कपिराज सुग्रीव सभी से बड़े प्रेम के साथ मिले उन्होंने कुशल पूछी तब वानरों ने उत्तर दिया आपके चरणों के दर्शन से सब कुशल हैं श्रीराम जी की कृपा से विशेष कार्य हुआ हे नाथ हनुमान ने सब कार्य किया और सब वानरों के प्राण बचा लिए ये सुनकर सुग्रीव जी हनुमान जी से फिर मिले और सब वानरों समेत श्री रघुनाथ जी के पास चले श्री राम जी ने जब वानरों को कार्य किए हुए आते देखा तब उनके मन में विशेष हर्ष हुआ दोनों भाई स्फटिक शिला पर बैठे थे सब वानर जाकर उनके चरणों पर गिर पड़े दया की राशि श्री रघुनाथ जी सबसे प्रेम सहित गले लगकर मिले और कुशल पूछी वानरों ने कहा थ आपके चरण कमलों के दर्शन पाने से अब सब कुशल है सुन रघुराया जा पर नाथ कराया सदा शुभ कुशल निरंतर सुर नर मुन प्रसन्नता ऊपर सोई विजय गुन सागर तासुज त्रैलोक उजागर सभ की कृपा भय सब काज जन्म हमार सुफल भा आजू नाथ पवन करनी सह मुख न जाई सो वरणी पवन तनय के चरित सुहाए जामत रघुपति सुनाए सुनत कृपा निधि मन अति भाये पुण्य हनुमान हर्ष हियलाये कहु तात के ही भांति जानकी रहती करती रक्षा स्वप्राण की नाम पाहरू दिवस निसी ध्यान तुम्हार कपाट सिया राम लोचन निज पद जाहि प्राण जंत्रित पाठ हनुमान जामवान ने कहा hey, हे रघुनाथ जी सुनिए हे नाथ जिस पर आप दया करते हैं उसे सदा कल्याण और निरंतर कुशलता है देवता मनुष्य और मुनि सभी उस पर प्रसन्न रहते हैं वही विजयी है वही विनयी है और वही गुणों का समुद्र बन जाता है उसी का सुंदर यश तीनों लोकों में प्रकाशित होता है प्रभु की कृपा से सब कार्य हुआ आज हमारा जन्म सफल हो गया हे एनाथ वन पुत्र हनुमान ने जो करनी की उसका हजार मुखों से भी वर्णन नहीं किया जा सकता तब जाम्बान ने हनुमान जी के सुंदर चरित्र श्री रघुनाथ जी को सुनाए वे चरित्र सुनने पर कृपा निधि श्री रामचंद्र जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे उन्होंने हर्षित होकर हनुमान जी को फिर हृदय से लगा लिया और कहा हे ताहत कहो सीता किस प्रकार रहती और अपने प्राणों की रक्षा करती हैं? हनुमान जी ने कहा आपका नाम रात दिन पहरा देने वाला है आपका ध्यान ही किवाड़ है प्रभु नेत्रों को अपनी चरणों में लगाए रहती हैं, यही ताला लगा है फिर प्राण जाए तो किस मार्ग से चलत मोहि चूड़ा मनिदी रघुपति हृदय लाय सोई नाथ जुगल लोचन भरी बारी बचन कहे कछु जनक कुमारी अनुज समेत गहे हु प्रभु चरना दीन बंधु प्रणकारति भर नाम मन क्रम बचन चरण अनुरागी यही अपराध नाथ हो त्यागी अवगुण एक मोर मह माना निचुरत प्राण नकि पयाना नाथ सुनय नहीं को अपराधा निसरत प्राण कर ही बाधा राग्न तनुतुल समीरा श्वास जर छन माही शरीरा नयन सवहि जल निजित लागे जरे न पाव देह विगी सीता के अति विपति विसाला बिनहि कहे भलिदीन दयाला निमिष निमिष करुणा निधि जाहि कल्प प्रभु हमारे राम राम राम हनुमान चलते समय उन्होंने मुझे चूड़ामणि उतार कर दी श्री रघुनाथ जी ने उसे लेकर हृदय से लगा लिया हनुमान जी ने फिर कहा हे नॉथ दोनों नेत्रो में जल भरकर जानकी जी ने मुझसे कुछ वचन कहे छोटे भाई समेत प्रभु के चरण पकड़ना और कहना कि आप तीन बंधु हैं शरणागतों के दुखों को हरने वाले हैं और मैं मन वचन और कर्म से आपके चरणों की अनुराग हूं फिर स्वामी ने मुझे किस अपराध से त्याग दिया हां एक दोष मैं अपना अवश्य मानती हूं कि आपका वियोग होते ही मेरे प्राण नहीं चले गए किंतु हे नाथ यह तो नेत्रों का अपराध है जो प्राणों के निकलने में हठपूर्वक बाधा देते हैं विरह अग्नि है शरीर रूई है और श्वास पवन है इस प्रकार पवन और अग्नि का संयोग होने से यह शरीर क्षण मात्र में जल सकता है नेत्र अपने हित के लिए प्रभु का स्वरूप देखकर सुखी होने के लिए जल आंसू बरसाते जिससे विरह की आग से भी देह जलने नहीं पाती सीता जी की विपक्ति बहुत बड़ी है, हे हैलु वह बिना कहीं ही अच्छी है कहने से आपको बड़ा क्लेश होगा हे करुणा निधान उनका एक एक पल कल्प के समान बीतता है अतः हे प्रभु तुरंत चलिए और अपनी भुजाओं के बल से तुष्टों के दल को जीतकर सीताजी को ले आइए दुख प्रभु सुख आयना भरिया जल राजीव नयना बचन काय मन मम गति जाही सपने सहनुमंत विपति प्रभु सोई जब तब सुमिरन भजन न होई केतिक बात प्रभु जातु धान की रिपु जीति आनी भी जान की सुन कपितोहित तमानुपकारी नहीं को सुर नर मुन तनुरी प्रति उपकार करों का तोरा सन्मुख हो न सकत मन मोरा सुनसुत तो ही उर्न मैं नाही देखे कर विचार मन माही पुनि पुण्य कपि हिचितव सुर द्राता लोचन नीर कुलक अति गाता प्रभु बचन विलोक मुख दात हर्षि हनुमंत सिया राम चरण परे उकुल भगवंत सिया राम सीताजी का दुख सुनकर सुख के धाम प्रभु के कमल नेत्रों में जल भरा और बोले मन वचन और शरीर से जिसे मेरी ही गति मेरा ही आश्रय है उसे क्या स्वप्न में भी विपत्ति हो सकती है हनुमान जी ने कहा हे प्रभु विपत्ति तो तभी है जब आपका भजन स्मरण ना हो हे प्रभु राक्षसों की बात ही कितनी है आप शत्रु को जीतकर जहांकी जी को ले आएंगे भगवान कहने लगे हे हनुमान सुन तेरे समान मेरा उपकारी देवता मनुष्य अथवा मुनि कोई भी शरीरधारी नहीं है मैं तेरा प्रत्युपकार तो क्या करूं मेरा मन भी तेरे सामने नहीं हो सकता हे पुत्र सुन मैंने मन में खूब विचार करके देख लिया कि मैं तुझसे उण नहीं हो सकता देवताओं के रक्षक प्रभु बार बार हनुमान जी को देख रहे हैं नेत्रों में प्रेमाशुओं का जल भरा है और शरीर अत्यंत पुलकित है प्रभु के वचन सुनकर और उनके प्रसन्न मुख तथा पुलकित अंगों को देखकर हनुमान जी हर्षित हो गए और प्रेम में विकल होकर हे भगवान मेरी रक्षा करो रक्षा करो कहते हुए श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े पार प्रभु चह उठावा प्रेम मगन तेह उठवा प्रभु कर पंकज कपि के सीता सुमिर सुदता मगन गौरीता। ताव धान मन कर पुण्य शंकर लागे कहन कथा अति सुंदर कपि उठाई प्रभु हृदय लगावा कर गह परम निकट बैठावा कहु कपि रावण पालित लंका यही विधि दहे उुर्ग अति बंका प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना बोला बचन विगत अभिमाना शाखा मृग के बड़ी मनुसाई शाखा ते शाखा पर जाए नाघ सिंधु हाटक पुर जारा निचर गन विपिन उजारा सो सब तब प्रताप रघुराई नाथ न कछ मोरी प्रभु साई प्रभु कुछ अगम नहीं पर तुम अनुकूल श्याम तब प्रभाव बढ़वान लगी सकई खलतूल प्रभु उनको बार बार उठाना चाहते हैं परंतु प्रेम में डूबे हुए हनुमान जी को चरणों से उठना सुहाता नहीं प्रभु का कर कमल हनुमान जी के सिर पर है उस स्थिति का स्मरण करके शिव जी प्रेम मग्न हो गए फिर मन को सावधान करके शंकर जी अत्यंत सुंदर कथा कहने लगे हनुमान जी को उठाकर प्रभु ने हृदय से लगाया और हाथ पकड़कर अत्यंत निकट बैठा लिया हे हनुमान बताओ तो रावण के द्वारा सुरक्षित लंका उसके बड़े बांके किले को तुमने किस तरह जलाया हनुमान जी ने प्रभु को प्रसन्न जाना और वे अभिमान रहित वचन बोले बंदर का बस यही बड़ा पुरुषार्थ है कि वह एक डाल से दूसरी डाल पर चला जाता है मैंने जो समुद्र लांग कर सोने का नगर जलाया और राक्षस गण को मारकर अशोक वन को उजाड़ डाला यह सब तो हे श्री रघुनाथ जी आप ही का प्रताप है हे नाथ इसमें मेरी बड़ाई कुछ भी नहीं है हे प्रभु जिस पर आप प्रसन्न हों, उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है आपके प्रभाव से रूई जो स्वयं बहुत जल्दी जल जाने वाली वस्तु है बड़वा को निश्चय ही जला सकती है अर्थात असंभव भी संभव हो सकता है प्रभु अति सुख जायनी देहु कृपा कर अनपायनी पायनी सुनि प्रभु परम सरल कपि वानी एव मस्तु तब कहे भवानी कुमार राम सुभाव जेह जाना ताहि भजन तज भाव न आना यह संवाद जासपुर आवा रघुपति चरण भगत सोई पावा सुन प्रभु बचन कह कपि वृंदा जय जय जय कृपाल सुख कंदा तब रघुपति कपिपति बोलावा कहा चले कर करह बनावा अब विलम्ब के ही कारण कीजे तुरंत कपिन कहु आय सु जीजे कौतुप देख सुमन बहु बहुबर्षी नभते भवन चले सुर हर्षि प्रति बेगी बुलाए आए जूथप जो सिया सियाराम नाना बरन अतुल बल वानर जी हनुमान हे नाथ मुझे अत्यंत सुख देने वाली अपनी निश्चल भक्ति कृपा करके दीजिए हनुमान जी की अत्यंत सरल वाणी सुनकर हे भवानी तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने एवं मस्तु कहा हे उमा जिसने श्री राम जी का स्वभाव जान लिया उसे भजन छोड़कर दूसरी बात ही नहीं सुहाती यह स्वामी सेवक का संवाद जिसके हृदय में आ गया वही श्री रघुनाथ जी के चरणों की भक्ति पा गया प्रभु के वचन सुनकर वानरगण कहने लगे नंद कंद श्री राम जी की जय हो जय हो जय हो तब श्री रघुनाथ जी ने कपिराज सुग्रीव को बुलाया और कहा चलने की तैयारी करो अब विलंब किस कारण किया जाए वानरों को तुरंत आज्ञा दो भगवान की ये लीला रावण वध की तैयारी देखकर बहुत से फूल बरसाकर और हर्षित होकर देवता आकाश से अपने अपने लोक को चले वानर राज सुग्रीव ने शीघ्र ही वानरों को बुलाया सेनापतियों के समूह आ गए वानर भालुओं के झुंड अनेक रंगों के हैं और उनमें अतुलनीय बल है पंकज ना वही सीसा कर जही भालू महाबल सा देखी राम सकल कपि सेना जितई कृपा करी राजीव नैना राम कृपा बल पाई कपिंदा भय पक्ष जित मन हु गिरिंदा हर्षी राम तब किन् पयाना सगुन भय सुंदर शुभ जासु सकल मंगलमय की दासु यान सगुन यह नीति रघु पयान जाना वै देही भर कि वाम अंग जन कही दे जोई जोई सगुन जान की ही होई, असगुन भयो रावण ही सोई चला कटक को बर पारा घर बानर भालू अपारा नख आयुध गिरिदप धारी चले गगन महि इच्छा के हरिनाद भालू कपि करहीं गगमगा दे गज चिक वे प्रभु के चरण कमलों में सिर नमाते हैं महान बलवान रीछ और वानर गरज रहे हैं श्री राम जी ने वानरों की सारी सेना देखी तब कमल नेत्रों से कृपा पूर्वक उनकी ओर दृष्टि डाली राम कृपा का बल पाकर श्रेष्ठ वानर मानो पंख वाले बड़े पर्वत हो गए तब श्री राम जी ने हर्षित होकर प्रस्थान किया उनके सुंदर और शुभ शकुन हुए जिनकी कीर्ति सब मंगलों से पूर्ण है उनके प्रस्थान के समय शकुन होना यह नीति है अर्थात लीला की मर्यादा है प्रभु का प्रस्थान जानकी जी ने भी जान लिया उनके बाएं अंग फड़क फडक कर मानो कह देते थे कि श्री राम जी आ रहे हैं जानकी जी को जो जो शकुन होते थे वही वही रावण के लिए अब शकुन हुए सेना चली उसका वर्णन कौन कर सकता है असंख्य वानर और भालू गर्जना कर रहे हैं नख ही जिनके शस्त्र हैं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 j d हार पर सर पर सो लिखत अब चल पावनी कृपा निधि उतरे सागर तीर श्याम यहाँ तह लागे धान फल भालू विफुल कप वीर श्याम दिशाओं के हाथी चिंगारने लगे पृथ्वी डोलने लगी पर्वत चंचल हो गए अर्थात कांपने लगे, और समुद्र खलबला उठे गंधर्व देवता मुनि नाग किन्नर सबके सब मन में हर्षित हुए कि अब हमारे दुख टल गए अनेकों करोड़ भयानक वानर योद्वा कटकटा रहे हैं और करोड़ों ही दौड़ रहे हैं प्रबल प्रताप कोसलनाथ श्री रामचंद्र जी की जय हो ऐसा पुकारते हुए वे उनके गुण समूहों को गा रहे हैं उदार महान सर्पराज जी भी सेना का बोझ नहीं सह सकते वे बार बार मोहित हो जाते हैं और पुनः पुनः कच्छप की कठोर पीठ को दांतों से पकड़ते हैं ऐसा करते अर्थात बार बार दांतों को गड़ाकर कच्छप की पीठ पर लकीर सी खींचते हुए वे कैसे शोभा दे रहे हैं मानो श्री रामचंद्र जी की सुंदर प्रस्थान यात्रा को परम सुहावनी जानकर उसकी अचल पवित्र कथा को सर्पराज शेष जी कच्छप की पीठ पर लिख रहे हूँ इस प्रकार कृपा निधान श्री राम जी समुद्र तट पर जा उतरे अनेकों रीछ वानर वीर जहा तहा फल खाने लगे चर रह ससंका जब ते जाओ कपिलह सब कर बिचारा नहीं चर कुल घेर तुबारा जासुदूत बल बर न जाय आये पुर कवन भलाई दू तीन सुनी पुर जन बानी बंदोदरी अधिक अकुलानी रहसि जोर कर पति पगलागी बोली वचन नीति रस पागी दंत कर्श हरि सन परिहर हो मोर कहा अतिहिक हिय धरहू जासु दूत कै करनी गर्भ रजनी निज सचिव जो लाई तब कुल कमल बिन दुख दाई सीता सीत निधा सम आई नहु नाथ सीता बिनुदीने कितन तुम्हार संभु है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 अपने अपने घरों में सब विचार करते हैं कि अब राक्षस कुल की रक्षा का कोई उपाय नहीं है जिसके दूत का बल वर्णन नहीं किया जा सकता उसके स्वयं नगर में आने पर कौन भलाई है अर्थात हम लोगों की बड़ी बुरी दशा होगी दूतियों से नगरवासियों के वचन सुनकर मंदोदरी बहुत ही व्याकुल हो गई वो एकांत में हाथ जोड़कर पति रावण के चरणों में लगी और नीति रस में पगी हुई वाणी से बोली हे hey प्रियतम श्री हरि से विरोध छोड़ दीजिए मेरे कहने को अत्यंत ही हित कर जानकर हृदय में धारण कीजिए जिनके दूत की करनी का विचार करते ही अर्थात स्मरण आते ही राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं हे hey मेरे प्यारे स्वामी यदि भला चाहते हैं तो अपने मंत्री को बुलाकर उसके साथ उनकी स्त्री को भेज दीजिए सीता आपके कुल रूपी कमलों के वन को दुख देने वाली जाड़े की रात्रि के समान आई है हे नाथ सुनिए सीता को दिए बिना शंभु और ब्रह्मा के किए भी आपका भला नहीं हो सकता श्री राम जी के बाण सर्पों के समूह के समान है और राक्षसों के समूह मेंढक के समान जब तक वे इन्हें ग्रस नहीं जाते तब तक हट छोड़कर उपाय कर ले कर बानी बिह स जगत विदित अभिमानी अभय सुभाव नारी कर साचा मंगल महुभयन अति काचा जो आवई मर कट कट काय भी यही विचारे नित चर खाई कम लो कप जाकी ता सुनारे बड़ी हासा अस कहि बिहसी ताही उर लाई चले सभा ममता अधिकारी मंदोदरी हृदय कर चिंता भयव कंक पर विधि विपरीता सभा खबर असपाई सिंधु पार सेना सब आई पूछे से सचिव उचित मत ते सब हसे मस्त कर रहू चित सुरासुर तब श्रम नाही नर बानर के लेखे माही सचिव बैद गुर बोलही भय आस सिया राम राजधर्म तनती मूर्ख और जगत प्रसिद्ध अभिमानी रावण कानों से उसकी वाणी सुनकर खूब हंसा <laughs> स्त्रियों का स्वभाव सचमुच ही बहुत डरपोक होता है मंगल में भी भय करती हो तुम्हारा मन हृदय बहुत ही कमजोर है यदि वानरों की सेना आएगी तो बेचारी राक्षस उसे खाकर अपना जीवन निर्वाह करेंगे लोकपाल भी जिसके डर से कांपते हैं उसकी स्त्री डरती हो ये बड़ी हंसी की बात है रावण ने ऐसा कहकर खसकर उसे हृदय से लगा लिया और ममता बढ़ाकर वह सभा में चला गया मंदोदरी हृदय में चिंता करने लगी कि पति पर विधाता प्रतिकूल हो गए जो ही वह सभा में जाकर बैठा उसने ऐसी खबर पाई कि शत्रु की सारी सेना समुद्र के उस पार आ गई है उसने मंत्रियों से पूछा कि उचित सलाह कहिए अब क्या करना चाहिए तब वे सब हंसे और बोले कि चुप किए रहिये इसमें सलाह की कौन सी बात है आपने देवताओं और राक्षसों को जीत लिया तब तो कुछ श्रम ही नहीं हुआ फिर मनुष्य और वानर किस गिनती में है मंत्री वैद्य और गुरु ये तीन यदि अप्रसन्नता के भय या लाभ की आशा से हित की बात न कहकर प्रिय बोलते हैं अर्थात ठकुर सुहाती कहने लगते हैं तो क्रमशः राज्य शरीर और धर्म इन तीन का शीघ्र ही नाश हो जाता है वन कहूँ बनी सहाय स्तुति कर सुनाई सुनाई अवसर जानी विभिषण हाथा चरण सी सुते नावाई बैठ निज आसन बोला बचन पाए अनुशासन चौक्रपाल पूछी हूँ मोहिमाता मत अनुरूप हित ताता, जो आपन चाहे कल्याण सुजस सुमति शुभ सु गति सुख नाना सोपर नारी लीलार गोसाई रज चौथी के चंद किनाई चौदह भुवन एक पति होई भूत द्रोह तिष्ट नहीं तो गुन सागर नागर नर जो अल्प लोभ भल कह न रावण के लिए भी वही सहायता बनी है मंत्रियों से सुना सुनाकर मुंह पर स्तुति करते हैं इसी समय अवसर जानकर विभीषण जी आए उन्होंने बड़े भाई के चरणों में सिर नमाया सिर नवाकर अपने आसन पर बैठ गए और आज्ञा पाकर ये वचन बोले हे कृपालु, जब आपने मुझसे बात पूछी ही है तो हे तात मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपके हित की बात कहता हूं जो मनुष्य अपना कल्याण सुंदर यश सुबुद्धि शुभ गति और नाना प्रकार के सुख चाहता हो वह हे स्वामी पर स्त्री के ललाट को चौथ के चंद्रमा की तरह त्याग दे अर्थात जैसे लोग चौथ के चंद्रमा को नहीं देखते उसी प्रकार पर स्त्री का मुख ही न देखे चौदहों भुवनों का एक ही स्वामी हो वह भी जीवों से बैर करके ठहर नहीं सकता नष्ट हो जाता है जो मनुष्य गुणों का समुद्र और चतुर हो उसे चाहे थोड़ा भी लोभ क्यों न हो तो भी कोई भला नहीं कहता हे नाथ काम क्रोध मद और लोभ ये सब नरक के रास्ते हैं इन सब को छोड़कर श्री रामचंद्र जी को भजिए जिन्हें संत सतपुरुष भजते हैं ज भगवंता व्यापक अजित अनादि अनंता गो ब्रिज धेनु देव हित कृपा सिंधु मानुष तनुरी जन रंजन भंजन खल वेद धर्म रक्षक सुनुभा साहिबयुत जिनायकारति भंजन रघुनाथा देहु नाथ प्रभु कहु वैदेही भजहु राम बिनु हेतु तनेही तो शरण गए प्रभुताहु न्यागा विश्वद्रोह कृत अघ जिहि लागा जासु चासुनाम त्रयताप नावन सोई प्रभु प्रगट समझु जिय रावन बार बार पद लाग विनय करो दस तिया सी राम परि हरिमान मोहमद भज हु को शिलाधीस तिया राम निपुल निज शेष्य सन कही यह बात तिया राम तुरत सुमय प्रभु तन कही पाई सुअवसर सुअसरुतात तिया हमारे तात् राम मनुष्यों के ही राजा नहीं है वे समस्त लोकों के स्वामी और काल के भी काल हैं वे संपूर्ण ऐश्वर्य यश श्री धर्म वैराग्य एवं ज्ञान के भंडार हैं वे निरामय विकार रहित अजन्मे व्यापक अजेय अनादि और अनंत ब्रह्म हैं उन कृपा के समुद्र भगवान ने पृथ्वी ब्राह्मण गो और देवताओं का हित करने के लिए ही मनुष्य शरीर धारण किया है हे भाई सुनिए वे सेवकों को आनंद देने वाले दुष्टों के समूह का नाश करने वाले और वेद तथा धर्म की रक्षा करने वाले हैं वैर त्याग कर उन्हें मस्तक नवाइए वे श्री रघुनाथ जी शरणागत का दुख नाश करने वाले हैं हे नाथ उन प्रभु सर्वेश्वर को जानकी जी दे दीजिए और बिना ही कारण स्नेह करने वाले श्री राम जी को भजिए जिसे संपूर्ण जगत से द्रोह करने का पाप लगा है शरण जाने पर प्रभु उसका भी त्याग नहीं करते जिनका नाम तीनों तापों का नाश करने वाला है वे ही प्रभु भगवान मनुष्य रूप में प्रकट हुए हैं हे रावण हृदय में ये समझ लीजिए हे दशीष मैं बार बार आपके चरण कमलों में विनती करता हूँ कि मां मोह और मद को त्याग कर आप कौशल श्री राम जी का भजन कीजिए मुनि पुलस्त्य जी ने अपने शिष्य के हाथ ये बात कहला भेजी है हे तात सुंदर अवसर पाकर मैंने तुरंत ही वह बात आपसे कह दी सचिव सयाना तास बचन सुनिहत सुख माना तात अनुज तव नीति विभूषण सो उर धरहु जो कहत विभीषण रिपुत करश कहत सच दो दूरी न करह हाँ है को माल्यवंत ग्रह गया बहोरी कह विभीषण पुनि कर सुमति कुमति सबके उर रहे नाथ पुराण निगम अस कही जहाँ सुमति तह संपति नाना जहाँ कुमति तह विपति निदाना तब उर् कुमति बसी विपरीता हित अनहित मानह रिपुप्रीता कालरा तीन सिचर कुल के सीता पर प्रीति घनेरी चरण गही मा गऊ राख मोर दुलार सिया राम देहु राम कहू हहित न हो तुम्हारिया राम माल्यवान नाम का एक बहुत ही बुद्धिमान मंत्री था उसने विभीषण के वचन सुनकर बहुत सुख माना और कहा हे नाथ, आपके छोटे भाई नीति विभूषण अर्थात नीति को भूषण रूप में धारण करने वाले नीतिमान हैं। विभीषण जो कुछ कह रहे हैं उसे हृदय में धारण कर लीजिए रावण ने कहा ये दोनों मूर्ख शत्रु की महिमा बखान कर रहे हैं यहाँ कोई है इन्हें दूर करो ना तब माल्यवान तो घर लौट गए और विभीषण जी हाथ जोड़कर फिर कहने लगे हे नाथ पुराण और वेद ऐसा कहते हैं कि सुबुद्धि अर्थात अच्छी बुद्धि और कुबुद्धि खोटी बुद्धि सबके हृदय में रहती है जहां सुबुद्धि है वहां नाना प्रकार की संपदाएं अर्थात सुख की स्थिति रहती है जहां कुबुद्धि है वहां परिणाम में विपत्ति अर्थात दुख रहती है आपके हृदय में उल्टी बुद्धि या बसी है इसी से आप हित को अहित और शत्रु को मित्र मान रहे हैं जो राक्षस कुल के लिए काल रात्रि के समान है उन सीता पर आपकी बड़ी प्रीति है हे तात, मैं चरण पकड़कर आपसे भीख मांगता हूँ कि आप मेरा दुलार रखिए अर्थात मुझ बालक के आग्रह को स्नेह पूर्वक स्वीकार कीजिए श्री राम जी को सीता जी दे दीजिए जिसमें आपका अहित न हो ही विभीषण नीति पथानी सुनत दसानन उठा रिसाई थल तो ही निकट मृत्यु अब आई जी सदा सच मोर जिया रिपु कर पक्ष मूढ़ तो ही आवा कहसीन खल अस को जग महीुजबल जाहि जिता मैं नही बमपुर बस तप पर प्रीति जथ मिल जाइ नही कहू नीति अस कही किन्हित चरण प्रहारा अनुजहे पद बारही बारा संत कैती पढ़ाई मंद करत जो करई तुम पितु तरिस भले ही मोहिमारा राम भजे हितनाथ तुम्हारा सचिव संग लय नभ पथ गय सब ही सुनाय कहत अस भय राम सत्य संकल्प प्रभु हाँ ल बस तो विभीषण ने पंडितों पुराणों और वेदों द्वारा सम्मत अनुमोदित वाणी से नीति बखान कर कही पर उसे सुनते ही रावण क्रोधित हो उठा और बोला अरे दुष्ट अब मृत्यु तेरे निकट आ गई है अरे मूर्ख तू जीता तो है सदा मेरा जिलाया हुआ अर्थात मेरे ही अन्न से पल रहा है पर हे मूर्ण पक्ष तुझे शत्रु का ही अच्छा लगता है अरे दुष्ट बताना जगत में ऐसा कौन है जिसे मैंने अपनी भुजाओं से न जीता हो मेरे नगर में रहकर प्रेम करता है तपस्वियों पर मूर्ख उन्हीं से जा और उन्हीं को नीति बता ऐसा कहकर रावण ने उन्हें लात मारी परंतु छोटे भाई विभीषण ने मारने पर भी बार बार उसके चरण ही पकड़े शिवजी कहते हैं हे उमा संत की यही महिमा है कि वे बुराई करने पर भी बुराई करने वाले की भलाई ही करते हैं विभीषण जी ने कहा आप मेरे पिता के समान हैं मुझे मारा सो तो अच्छा ही किया परंतु हे नाथ आपका भला श्री राम जी को भजने में ही है इतना कहकर विभीषण अपने मंत्रियों को साथ लेकर आकाश मार में गए और सबको सुनाकर वे ऐसा कहने लगे श्री राम जी सत्य संकल्प एवं सर्व समर्थ प्रभु हैं और हे रावण तुम्हारी सभा काल के वश है अतः मैं अब श्री रघुवीर की शरण जाता हूं मुझे दोष न देना चला विभीषण जब ही आयुहीन भय सब तब ही साधु अवज्ञा तुरत भवानी कर कल्याण अखिल के हानि रावण जब ही विभीषण त्यागा भयव विभव बिनु तब ही अभागा चले हर्ष रघु नायक पाही करत मनोरथ बहुमन माही देखा हाँ जाय चरण जल जाता हरुण मृदुल सुख दाता जे पद पर सित ऋषि नारी दंडक कानन पावन कारी जे पद जनक सुता उर लाए कपट कुरंग तंग धर धाये हर उर सर सरोज पद जे अहो भाग्य मैं देखी हऊ से पायन के बाद कहीं भर रहे मन लाइसी बेपद आज विदो की हूं इन नब जाय ऐसा कहकर विभीषण जी ज्यों ही चले त्यों ही सब राक्षस आयुहीन हो गए अर्थात उनकी मृत्यु निश्चित हो गई शिवजी कहते हैं हे भवानी साधु का अपमान तुरंत ही संपूर्ण कल्याण की हानि कर देता है रावण ने जिस क्षण विभीषण को त्यागा उसी क्षण वह अभागा वैभव से हीन हो गया विभीषण जी हर्षित होकर मन में अनेकों मनोरथ करते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले वे सोचते जाते थे मैं जाकर भगवान के कोमल और लाल वर्ण के सुंदर चरण कमलों के दर्शन करूंगा जो सेवकों को सुख देने वाले हैं जिन चरणों का स्पर्श पाकर ऋषि पत्नी अहल्या तर गई और जो दंडक वन को पवित्र करने वाले हैं जिन चरणों को जान की जिन हृदय में धारण कर रखा है जो कपट मृग के साथ पृथ्वी पर उसे पकड़ने को दौड़े थे और जो चरण कमल साक्षात शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में जते हैं मेरा अहो भाग्य है कि उन्हीं को आज मैं देखूंगा जिन चरणों की पादुकाओं में भरत जी ने अपना मन लगा रखा है आहा। आज मैं उन्हीं चरणों को अभी जाकर इन नेत्रों से देखूंगा गरत स प्रेम विचारा आय सपति सिंधु ए पारा कबिन विभीषनुभावत देखा जाना को पीत पही आए समाचार सब ताहि सुनाए कह सुखद्रीव सुनहु रघुराय हावा मिलन दसानन भाई कह प्रभु सखा बूझिए कपी कपीस सुन हुनर नहा जान न जान सा माया काम रूप के ही कारण आया भेद हमार लेन सच आवारा की बांधी मोही असुभा सखा नीति तुम नीति बिचारी मम पन कर नागत भय हारी सुन प्रभु बचन हर्ष हनुमान शरनागत बच्छल भगवान शरनागत कहुझे दी निज अनहित अनुमान शियाम थे नर पावर पापमय राम ही कहियो जी हनुमान इस प्रकार प्रेम सहित विचार करते हुए वे शीघ्र ही समुद्र के इस पार जहां श्री रामचंद्र जी की सेना थी आ गए वानरों ने विभीषण को आते देखा तो उन्होंने जाना कि शत्रु का कोई खास दूत है उन्हें पहरे पर ठहराकर वे सुग्रीव के पास आए और उनको सब समाचार कह सुना सुग्रीव ने श्री राम जी के पास जाकर कहा हे रघुनाथ जी सुनिए रावण का भाई आपसे मिलने आया है प्रभु श्री राम जी ने कहा हे hey मित्र तुम क्या समझते हो तुम्हारी क्या राय है वानर राज सुग्रीव ने कहा हे hey महाराज सुनिए राक्षसों की माया जानी नहीं जाती। यह इच्छा अनुसार रूप बदलने वाला छली न जाने किस कारण आया है जान पड़ता है यह मूर्ख हमारा भेद लेने आया है इसीलिए मुझे तो यही अच्छा लगता है कि इसे बांध के रखा जाए श्री राम जी ने कहा मित्र तुमने नीति तो अच्छी बिचारी परंतु मेरा प्रण तो है कि शरणागत के भय को हर लेना प्रभु के वचन सुनकर हनुमान जी हर्षित हुए और मन ही मन कहने लगे भगवान कैसे शरणागत वत्सल है लगता है आए हुए पर पिता की भांति प्रेम करने वाले हैं श्री राम जी फिर बोले जो मनुष्य अपने अहित का अनुमान करके शरण में आए हुए का त्याग कर देते हैं वे पामर हैं पापमय हैं उन्हें देखने में भी पाप लगता है गह जाहु आय शरण तहू सन मुख होीव मोह जन्म कोटि अघना सही तबी पाप बंत कर सहज सुभाओ भजन मोर ते भाव नाऊ जौं पै दुष्ट हृदय सोई होई। मोरे सन मुख आव की सोई निर्मल मन जन सो मोहि पावा कपट चल छेत्र न भावा भेद लेन पठ वाद सीसा तबह न कछु भय हानि कपी सा जग महु सखा निसाचर जेते लक्ष्मण हनई निमिष महु देते जौसभीत आवासर नाई रख हंसाही हाँ प्राण की नाई भांति ही आन हो हसी कृपा निकेत जय कृपाल कह कभी चले अंगद हनु समेत जिसे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगी हो शरण में आने पर मैं उसे भी नहीं त्यागता जीव जो ही मेरे सम्मुख होता है त्यो ही उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं पापी का यह सहज स्वभाव है कि मेरा भजन उसे कभी नहीं सुहाता यदि वह रावण का भाई निश्चय ही दुष्ट हृदय का होता तो क्या वह मेरे सम्मुख आ सकता था जो मनुष्य निर्मल मन का होता है वही मुझे पाता है मुझे कपट और छल छिद्र नहीं सुहाते यदि उसे रावण ने भेद लेने को भेजा है तब भी हे सुग्रीव अपने को कुछ भी भय या हानि नहीं है क्योंकि हे सखे जगत में जितने भी राक्षस हैं लक्ष्मण क्षण भर में उन सबको मार सकते हैं और यदि वह भयभीत होकर मेरी शरण आया है तो मैं तो उसे प्राणों की तरह ही रखूंगा कृपा के धाम श्री राम जी ने हंसकर कहा दोनों ही स्थितियों में उसे ले आओ तब अंगद और हनुमान सहित सुग्रीव जी कृपालू श्री राम जी की जय हो कहते हुए चले ही आगे कर बानर चले जहाँ रघुपत करुणा कर दूरी हिते देखे नयनानंद दान के दाता बहुरी राम छब धाम विलोकी रहे उटुक इकटक बल रोकी भुज कलंब कंजारुन लोचन श्यामल गात प्रणत भय मोचन सिंह कंध आयत उ न मितु मदन मन मोहा नयन नीर पुलकित अति गाता मन धरी धीर कही मृदु बाता नाथ दशानन कर मै भ्राता निशर वंश जनम सुरत्राता सहज पाप प्रियतामस देहा जथा कुलू कहित तम पर नेहा।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 जहां करुणा की खान श्री रघुनाथ जी थे नेत्रों को आनंद का दान देने वाले दोनों भाइयों को विभीषण जी ने दूर से ही देखा फिर शोभा के धाम श्री राम जी को देखकर वे दे पलक मारना रोककर ठिठककर ठिठक कर, कर एकटक देखते ही रह गए भगवान की विशाल भुजाएं हैं लाल कमल के समान नेत्र हैं और शरणागत के भाई का नाश करने वाला सांला शरीर है सिंह के से कंधे हैं विशाल वक्षस्थल अत्यंत शोभा दे रहा है असंख्य काम देवों के मन को मोहित करने वाला मुख है भगवान के स्वरूप को देखकर विभीषण जी के नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भराया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया फिर मन में धीरज धरकर उन्होंने कोमल वचन कहे नाथ मैं दशमुख रावण का भाई हूं हे देवताओं के रक्षक मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ है मेरा तामसी शरीर है स्वभाव से ही मुझे पाप प्रिय है जैसे उल्लू को अंधकार पर सहज स्नेह होता है मैं कानों से आपका सुयश सुनकर आया हूं कि प्रभु भव अर्थात जन्म मरण के भय का नाश करने वाले हैं हे hey, दुखियों के दुख दूर करने वाले और शरणागत को सुख देने वाले श्री रघुवीर मेरी रक्षा कीजिए रक्षा कीजिए दंडवत देखा तुरंत उठे प्रभु हर शबिशेषा तीन वचन सुन प्रभु मन भावा खुज विशाल कही हृदय लगावा अनुज तो सहित मिल भिग बैठारी भोले वचन भगत भयहारी सहित परिवार कुसल कुछ बाज तुम्हारा खल मंडली बसहु दिन रा तथा धर्म निभाई कहीं भाती मैं जाना तुम्हारी तब रीति अति नयनपुन भाव अनीति बरु अनुभल न रख कर ता दुष्ट संग जन दे विधाता अब पद देख कुशल राया जो तुम तो तीन ही जल जनताया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 हे सखे तुम्हारा धर्म किस प्रकार निभता है मैं तुम्हारी सब रीति अर्थात आचार व्यवहार जानता हूं तुम अत्यंत नीति निपुण हो तुम्हें अनीति नहीं सुहाती हे तात नरक में रहना वरन अच्छा है परंतु विधाता दुष्ट का संग कभी न दे विभीषण जी ने कहा हे रघुनाथ अब आपके चरणों का दर्शन कर कुशल से हो जो आपने अपना सेवक जानकर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 लगी उर्न बसत रघुनाथा घरे चाप कटी कटिथा ममता तरुण कमी अंधियारी राग देश द्वेश सुखकारी तब लगी बसत जीव मन माही जब लगी प्रभु प्रताप रविनाही अब मैं कुशल मिटे भय भारे देखी राम पद कमल तुम्हारे पाल जा पर अनुकुला का ही न्यापत्र विधभव सूला मै निचर अति अधम स्वभाव सुभ आचर नुक नहीं आओ या मुनि ध्यान न आवाते प्रभु हर श्री हृदय अहो अहोभाग्य मम अमित अति राम कृपा सुख लोग मोह मत्सर मद और मान आदि अनेकों दुष्ट तभी तक हृदय में बसते हैं जब तक कि धनुष बाण और कमर में तरकस धारण किए हुए श्री रघुनाथ जी हृदय में नहीं बसते ममता पूर्ण अंधेरी रात है जो राग द्वेष रूपी उल्लुओं को सुख देने वाली है वह ममता रूपी रात्रि तभी तक जीव के मन में बसती है जब तक प्रभु का प्रताप रूपी सूर्य उदय नहीं होता हे श्री राम जी आपके चरणारविंद के दर्शन कर अब मैं कुशल से हूं मेरे भारी भय मिट गए हे hey, कृपालू आप जिस पर अनुकूल होते हैं उसे तीनों प्रकार के भवशूल अर्थात आध्यात्मिक आधिदैविक और आधि ताप नहीं व्यापते मैं अत्यंत नीच स्वभाव का राक्षस हूँ प्रभु मैंने कभी शुभ आचरण किया ही नहीं जिनका रूप मुनियों के भी ध्यान में नहीं आता उन प्रभु ने स्वयं हर्षित होकर मुझे हृदय से लगा लिया हे कृपा और सुख के पुंज श्री राम जी मेरा अत्यंत असीम सौभाग्य है जो मैंने ब्रह्मा और शिव जी के द्वारा सेवित युगल चरण कमलों को अपने नेत्रों से देखा सुन कथा निज सुभाओ चर सभय तक मोह कपट रण सजमोहाना करो सत्य तेु समाना जननी जनक बंधु सुत तारा तन धनु भवन सुरृद परिवार सबके ममता ताग बटोरी मम पद मन ही बांध बरिडोरी समदर्सी इच्छा कछुनाही हर्ष शोक भय नहीं मन माही अस सज्जन मम उर्वर कैसे लोभी हृदय बसई धनु जैसे तुम सारिखे संत प्रिय मोरे धरव देह नहीं आनि होरे। हो रे सगुन उपासक पर म सियामर प्राण समान जिनके ब्रिजपद प्रेम श्याम श्री राम जी ने कहा हे सखा सुनो मैं तुम्हें अपना स्वभाव कहता हूं जिसे काक भूषुंडी शिवजी और पार्वती जी भी जानती हैं कोई मनुष्य संपूर्ण जड़ चेतन जगत का द्रोही हो यदि वह भी भयभीत तो होकर मेरी शरण तक कर आ जाए और मद मोह तथा नाना प्रकार के छल कपट त्याग दे तो मैं उसे बहुत शीघ्र साधु के समान कर देता हूं माता पिता भाई पुत्र स्त्री शरीर धन घर मित्र और परिवार इन सबके ममत्व रूपी तागों को बटोरकर और उन सबकी एक डोरी बनाकर उसके द्वारा जो अपने मन को मेरे चरणों में बांध देता है अर्थात सारे सांसारिक संबंधों का केंद्र सिर्फ मुझे बना लेता है जो समदर्शी है जिसे कुछ इच्छा नहीं है और जिसके मन में हर्ष शोक और भय नहीं है ऐसा सज्जन मेरे हृदय में कैसे बसता है जैसे लोभी के हृदय में धन बसा करता है तुम सरीके संत ही मुझे प्रिय है मैं और किसी के निहोरे से देह धारण नहीं करता जो सगुण अर्थात साकार भगवान के उपासक हैं दूसरे के हित में लगे रहते हैं नीति और नियमों में दृढ़ हैं, और जिन्हें ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम है वे मनुष्य मेरे प्राणों के समान हैं सकल गुन तोरेतेम अतिशय प्रिय मोरे राम बचन सुनिता सकल पह जय कृपा परूसा सुनत विभीषण प्रभु कै पानी नहीं अघात श्रव नामृत जानी पद अंबुज गहि पारहि पारा हृदय समातन प्रेम अपारा सुनहु देव सचराचर स्वामी उर अंतर जामी उर कछ प्रथम बात ना रही प्रभुपद प्रीति तरित सोबही अब कृपाल निज भक्ति पावनी देहु सदा शिव मन भावनी कहि प्रभुरन धीरा मागा तुरत सिंधु कर मीरा जग तव इच्छा नाही मोर दर्श अमोघ जग मही अस कहि राम तिलकते सारा सुमन वृष्टि नभ भई अपारा। अनल निज स्वास समीर प्रचंड सियाराम राम जरक विभीषण राके दिन राज अखंड सियाराम को संपत शिव रावन ही दीनि दिए दस मात शिया कोई संपदा विभीषणी सपचितीनि रघुनाथ सियाराम ंका सुनो तुम्हारे अंदर उपरयुक्त सब गुण है इससे तुम मुझे अत्यंत ही प्रिय हो श्री राम जी के वचन सुनकर सब वानरों के समूह कहने लगे कृपा के समूह श्री राम जी की जय हो प्रभु की वाणी सुनते हैं और उसे कानों के लिए अमृत जानकर विभीषण जी अघाते नहीं है वे बार बार श्री राम जी के चरण कमलों को पकड़ते हैं अपार प्रेम है हृदय में जो समाता ही नहीं विभीषण जी ने कहा हे देव हे चराचर जगत के स्वामी हे शरणागत के रक्षक हे सबके हृदय के भीतर की जानने वाले सुनिए मेरे हृदय में पहले कुछ वासना थी वह प्रभु के चरणों की प्रीति रूपी नदी में बह गई अब तो हे कृपालु शिव जी के मन को सदैव प्रिय लगने वाली अपनी पवित्र भक्ति मुझे दीजिए एव ऐसा ही कहकर रणधीर प्रभु श्री राम जी ने तुरंत ही समुद्र का जल मांगा और कहा हे सखा यद्यपि तुम्हारी इच्छा नहीं है पर जगत में मेरा दर्शन अमोघ है वह निष्फल नहीं जाता ऐसा कहकर श्री राम जी ने उनको राज तिलक कर दिया आकाश से पुष्पों की अपार वृष्टि हुई श्री राम जी ने रावण की क्रोध रूपी अग्नि में जो अपने विभीषण की श्वास अर्थात वचन रूपी पवन से प्रचंड हो रही थी जलते हुए विभीषण को बचा लिया और उसे अखंड राज्य दिया शिवजी ने जो संपत्ति रावण को दसों सिरों की बलि देने पर दी थी वही संपत्ति श्री रघुनाथ जी ने विभीषण को बहुत सकुचते हुए दे दी ना दे ना। जे आना ते बिन पूछ बिशाना मिल जन जान काहि अपना प्रभ स्वभाव कपिपल मन भावा पुनि सर्वज्ञ सर्व उर्वासी सर्व रूप सब रहित उदासी भोले बचन नीति प्रतिपालक कारण मनुज दनुज पुल धालक सुन कपिशलंका प्रतिवीरा यही विधि तरीय जल अ गंभीरा संकुल मकर उद झाती अतिगाध तुस्तर सब भाति कह लंके सु नहु कोटि सिंधु शोषक तव गायक जद्यपि तदपिनी नीति असी विनय तरीय सागर सन जाय तुम्हारुल गुर जल भी कन्ह उपाय विचारिया प्रयास सागर करम कृपालू प्रभु को छोड़कर जो मनुष्य दूसरे को भजते हैं वे बिना सींग पूंछ के पशु हैं अपना सेवक जानकर विभीषण को श्री राम जी ने अपना लिया प्रभु का स्वभाव वानर कुल के मन को बहुत भाया फिर सब कुछ जानने वाले सबके हृदय में बसने वाले सब रूपों में प्रकट सबसे रहित उदासीन कारण से मनुष्य बने हुए तथा राक्षसों के कुल का नाश करने वाले श्री राम जी नीति की रक्षा करने वाले वचन बोले हे वीर वानर राज सुग्रीव और लंकापति विभीषण सुनो इस गहरे समुद्र को किस प्रकार पार किया जाए अनेक जाति के मगर सांप और मछलियों से भरा हुआ यह अत्यंत अथाह समुद्र पार करने में सब प्रकार से कठिन है विभीषण जी ने कहा हे रघुनाथ जी सुनिए यद्यपि आपका एक बाण ही करोड़ों समुद्रों को सोखने वाला है तथापि नीति ऐसी कही गई है कि पहले जाकर समुद्र से प्रार्थना की जाए हे प्रभु समुद्र आपके कुल में बड़े पूर्वज हैं वे विचार कर उपाय बतला देंगे तब रीछ और वानरों की सारी सेना बिना ही परिश्रम के समुद्र के पार उतर जाएगी ई करिय दैव जो होई सहाय मंत्र न यह लक्ष मन मन भावा राम बचन सुनिय अति दुख पावा नाथ दैव कर पवन भरोसा सोषीय सिंध करिय मन रोसा सादर मन कहूँ एक अधारा दैव दैव आलसी पुकारा सुन कबि हसी बोले रघुबीरा कहते ही कर बध रहू मन धीरा अस कहि प्रभु अनुजहि समुझाए सिंधु समीप गए रघुराई प्रथम प्रणाम चीन सिरुनाई बैठे पुनि तक दर्भसाई कब ही विभीषण प्रभु पहि आए पाछे रावण दूत पठाए चरित सिंह देखे हरे कपट कपि देह सिया गुण हृदय सराह सरना पर राम। दे दे राम राम। श्री राम जी ने कहा हे सखा तुमने अच्छा उपाय बताया यही किया जाए यदि देव सहायक हों यह सलाह लक्ष्मण जी के मन को अच्छी नहीं लगी श्रीराम जी के वचन सुनकर तो उन्हें बहुत ही दुख पाया लक्ष्मण जी ने कहा हे नाथ देव का कौन भरोसा मन में क्रोध कीजिए ले आइए और समुद्र को सुखा डालिए ये देव तो कायर के मन का एक आधार है आलसी लोग ही देव देव पुकारा करते हैं ये सुनकर श्री रघुवीर बोले ऐसे ही करेंगे मन में धीरज रखो ऐसा कहकर छोटे भाई को समझाकर प्रभु श्री रघुनाथ जी समुद्र के समीप गए उन्होंने पहले सिर नवाकर प्रणाम किया फिर किनारे पर कुश बिछाकर बैठ गए इधर ज्यो ही विभीषण जी प्रभु के पास आए थे क्यों ही रावण ने उनके पीछे दूत भेजे थे कपट से वानर का शरीर धारण कर उन्होंने सब लीलाएं देखी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 राम सुखाओ हथ सब प्रेम गभ के दूत कपिन तब जाने सकल बाँध कपितने कह सुग्रीव ग्रीव सुनु सब बानर अंग भंग कर पठ बहु निचर सुन सुख ग्रीव बचन कपिधाए बांध कटक चाहू पास फिराय बहु प्रकार का मारन कपिला रत कदपि न त्यागे जो हमार हर नासा का ना देसला भीस के आना सुन लक्ष्मण सब निकट बोलाए दया लाग हसी तुरत छोड़ाए रावण कर दी जाहू यह पाती लक्ष्मण बचन बात बुल हाँसी कहे हूँ सन, मम उदार सी राम सीता दे मिला कुम्हार ता, सीरा फिर वे प्रकट रूप में भी अत्यंत प्रेम के साथ श्री राम जी के स्वभाव की बड़ाई करने लगे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 फिर भी वानरों ने उन्हें नहीं छोड़ा तब दूतों ने पुकार कर कहा जो हमारे नाक कान काटेगा उसे कोसलाधीश श्री राम जी की सौगंध है यह सुनकर लक्ष्मण जी ने सबको निकट बुलाया उन्हें बड़ी दया लगी इससे हंसकर उन्होंने राक्षसों को तुरंत ही छुड़ा दिया और उनसे कहा रावण के हाथ में यह चिट्ठी देना और कहना हे कुल लक्ष्मण के शब्दों को बांचो फिर उस मूर्ख से जवानी ये मेरा कृपा से भरा हुआ संदेश कहना कि सीता जी को देकर श्री राम जी से मिलो नहीं तो तुम्हारा काल आ गया समझो नाय लक्ष्मण पद माता चले दूत पर नाता रावन चरण सीत तिहनाए विहसि दसानन पोछी बाता कहसी न सुख आपन कुन कहू खबर विभीषण केरी जाह मृत्यु आई अति मेरी करत राज लंका सख त्यागी जवकर गीत अभागीन कहू भालु पीत कटकाई जिन काल प्रेरित चली आई जिनके जीवन कर रखवारा वा भय मृदुल चित सिंधु बिचारा तब तो तप के बात बहोरी जिनके हृदय प्राप्त अतिमोरी गई भेज तो की फिरी गई श्रवण सुजसु सुनि मोर तीराम रव सिंह रिपुतल तेज बल लक्ष्मण जी के चरणों में मस्तक नमाकर श्री राम जी के गुणों की कथा वर्णन करते हुए दूत तुरंत ही चल दिए श्री राम जी का यश कहते हुए वे लंका में आए और उन्होंने रावण के चरणों में सिर नवाए दशमुख रावण ने हंसकर बात पूछी <laughs> अरे शुक अपनी कुशल क्यों नहीं कहता फिर उस विभीषण का समाचार सुना मृत्यु जिसके अत्यंत निकट आ गई है मूर्ख ने राज्य करते हुए लंका को त्याग दिया अब भागा अब जौ का कीड़ा बनेगा फिर भालू और वानरों की सेना का हाल कह जो कठिन काल की प्रेरणा से यहाँ चली आई है और जिनके जीवन का रक्षक कोमल चित्त वाला बेचारा समुद्र बन गया है उनके और राक्षसों के बीच में यदि समुद्र न होता तो अब तक राक्षस उन्हें मारकर खा गए होते फिर उन तपस्वियों की बात बता जिनके हृदय में मेरा बड़ा डर है उनसे तेरी भेंट हुई या वे कानों से मेरा सुयश सुनकर ही लौट गए शत्रु सेना का तेज और बल बताता क्यों नहीं तेरा चित बहुत ही भौचक सा हो रहा है कर जैसे मान होता क्रोध तज कैसे मिला जाई जब अनुज तुम्हारा जाते ही राम तिलकते ही तारा रावण दूत हम सुनिकाना कपिन बांध दीन है दुख नाना श्रवण नासिका काट लागे राम शपथ दीन है हम त्यागे पूछ हूँ नाते राम कटकाये बदन कोटि तक बरन न जाई नाना बरन भालु का पिधारी। भयकारी कपिधारीहिपुर दहे उते सुत तोरा सकल कपिन महते ही बल छोरा अमित नाम भट कठिन कराला अमित नाग बल बिपुल विसाला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 जब आपका छोटा भाई श्री राम जी से जाकर मिला जब उसके पहुंचते ही श्री राम जी ने उसको राय तिलक कर दिया हम रावण के दूध हैं, ये कानों से सुनकर वानरों ने हमें बांधकर बहुत कष्ट दिए यहां तक कि वे हमारे नाक कान काटने लगे श्री राम जी की शपथ दिलाने पर कहीं उन्होंने हमको छोड़ा हे नाथ आपने श्री राम जी की सेना पूछी तो वह तो सौ करोड़ मुखो से भी वर्णन नहीं की जा सकती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 द्विविध मयंद नील नल अंगद गद विकटास्य दधिमुख केसरी निषठ शठ और जाम्बवान ये सभी बल की राशि हैं सब सुख देव समा इन् समिन्ह गई कुनाना राम कृपा अकुलित बल त्रिन समान कहो कहि गन हस मई सुना श्रवण दस कंधर पदुम अछा रह जो कप बंदर नाथ कटक मह तो कठिनाही जो न तुम्हें जी कन परम क्रोध में जहि सब हाथा आय पैना देहि रघुनाथा न सिंधु सहित झस ब्याला पूरहि ही नत भर गुधर बिताला मर्द गर्द मिल वही दस सीसा ऐसे वचन कहि सब जीसा सा तर्ज़ ही सर सहज असंता मानव रतन चह कहि गंसा सहज सूर कपि भाल सब उन सिर पर प्रभु राम सिया राम रावण काल को ये सब वानर बल में सुग्रीव के समान हैं और इनके जैसे एक दो नहीं करोड़ों हैं उन बहुत को तो मैं गिन ही नहीं सकता श्री राम जी की कृपा से उनमें अतुलनीय बल है वे तीनों लोगों को तृण के समान समझते हैं हे दशग्रीव, मैंने कानू से ऐसा सुना है कि अठारह पद्म तो केवल वानरों के सेनापति हैं। हे नाथ उस सेना में ऐसा कोई वानर नहीं जो आपको रण में जीत न सके सबके सब अत्यंत क्रोध से हाथ मीजते हैं पर रघुनाथ जी उन्हें आज्ञा नहीं देते हम मछलियों और सांपों सहित समुद्र को सोख लेंगे नहीं तो बड़े बड़े पर्वतों से उसे भरकर पाट देंगे और रावण को मसलकर कर धूल में मिला देंगे सब वानर ऐसे ही वचन कह रहे हैं सब सहज ही निडर हैं। इस प्रकार गरजते और डपटते हैं मानो लंका को निगल ही जाना चाहते हैं सब वानर भालू सहज ही शूरवीर है फिर उनके सिर पर प्रभु सर्वेश्वर श्री राम जी हैं रावण वे संग्राम में करोड़ों कालों को जीत सकते हैं जल युद्ध दाई सहस सत नगाई एक सोष सत सागर तव घात ही पूछो नय नागर सान्य सागर पाही मागत पंथ कृपा मन माही सुन सुबन बिह सा दस सीता जौ अस मत सहाय पृथ सीता सहज भीरु कर वचन दृढ़ाई गर सन मछलाई मछलायी मूढ़ मृषा का बढाई बड़ाई बल बुद्धि था मैं पाई सचिव सभी विभीषण भी जाके विजय विभूति कहा जगता के सुनिखल बचन दूत रिस बाढ़ी समय विचारी पत्रिका काढ़ी रामानुज दीनी यह पाती नाथ बचाई जुड़ा बहु छाती विहति काम कर ली नहीं रावन सचिव बोलि सत लाग बचाव मन ही जाय सच जनि घालसुलीत सिया राम विरोध न उबरसी सरन विष्णु अज ईत सिया मान अनुजिबु श्री रामचंद्र तो जी के तेज सामर्थ्य बल और बुद्धि की अधिकता को लाखों शेष भी नहीं गा सकते वे एक ही बाढ़ से सैकड़ों समुद्रों को सोख सकते हैं परंतु नीति निपुण श्री राम जी ने नीति की रक्षा के लिए आपके भाई से उपाय पूछा आपके भाई के वचन सुनकर श्री राम जी समुद्र से राह मांग रहे हैं उनके मन में कृपा भी है इसलिए वे उसे सोखते नहीं दूध के ये वचन सुनते ही रावण खूब हंसा <laughs> जब ऐसी बुद्धि है तभी तो वानरों को सहायक बनाया है स्वाभाविक ही डरपोक विभीषण के वचन को प्रमाण करके उन्होंने समुद्र को मचलना ठाना है अरे मूर्ख झूठी बढ़ाई क्या करता है बस मैंने राम के बल और बुद्धि की था पाली। दूत ने कहा श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण ने ये पत्रिका दी है इसे बचवाकर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 या तो अभिमान छोड़कर अपने छोटे भाई विभीषण की भांति प्रभु के चरण कमलों का भ्रमर बन जा अथवा रे दुष्ट श्री राम जी के बाण रूपी अग्नि में परिवार सहित पतिंगा हो जा दोनों में से जो अच्छा लगे सो कर कहत सुनाई भूमि पर आकर कहत आकाशा लघु तापस कर बाग बिलासा कह सुख सत्य सब बानी समुझु छि प्रकृति अभिमानी सुनहु बचन मम परिहरि क्रोधा नाथ राम सन तजह विरोधा हसी कोमल रघुबीर वीर यद्यपि अखिल लोक कर राव मिलत कृपा तुम तो पर प्रभु कर ही पुर अपराध निकरि जनक सुता ही दीजे एक न कहा मोर प्रभु कीजे जब ते ही कहा देन बैदेही चरण प्रहार के नाय चरण सिर चला सोता कृपा सिंधु रघुनायक जहाँ पर प्रणामज कथा सुनाई राम कृपा आपन गति पाई ऋष अगस्त की ताप भवानी राशक भय रहा मुनि ज्ञानी बंदी राम पद पारही कारा मुनि निज आश्रम कहु पगुधारा नयन मानक जल भी जड़ गए तीन दिन बीतिया बोले राम सकोप तब भय होिया पत्रिका सुनते ही रावण मन में भयभीत हो गया परंतु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 तब दुष्ट रावण ने उसको लात मारी और वह भी विभीषण की भांति चरणों में सिर नवाकर वहीं चला जहां कृपा सागर श्री रघुनाथ जी थे प्रणाम करके उसने अपनी कथा सुनाई और श्री राम जी की कृपा से अपनी गति अर्थात मुनि का स्वरूप पाई शिवजी कहते हैं हे भवानी वह ज्ञानी मुनि था अगस्त ऋषि के शाप से राक्षस हो गया बार बार श्री राम जी के चरणों की वंदना करके वह मुनि अपने आश्रम को चला गया इधर तीन दिन बीत गए किंतु जड़ समुद्र विनय नहीं मानता तब श्री राम जी क्रोध सहित बोले बिना भय के प्रीति नहीं होती सिख कृषान सख सन विनय पुटिल सन प्रीति सहज कृपन सन सुंदर नीति सन ज्ञान कहानी अति लोभि सन विरति पखानी क्रोधि तम कामी हर कथा ऊ सर बीज पय भल जखा अत कही रघुपति चाप चढ़ावा यह मत लक्ष्मण के मन भावा संधा ने उद्रबुतिक कराला बुधि उदभि उर अंतर ज्वाला मकर उदरब झट गन अखुला में जरक जंतु जल निधि जब जान कनक धार भर मनि गन नाना विप्र रूप आयउ दधिम माना ते ही पई कदरी हनुमान हे लक्ष्मण धनुष बाण लाओ मैं अग्नि बाण से समुद्र को सोख डालूं मूर्ख से विनय कुटिल के साथ प्रीति स्वाभाविक ही कंजूस से सुंदर नीति ममता में फंसे हुए मनुष्य से ज्ञान की कथा अत्यंत लोभी से वैराग्य का वर्णन क्रोधी से शांति की बात और कामी से भगवान की कथा इनका वैसा ही फल होता है जैसा ऊसर में बीज बोने से होता है ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने धनुष्य चढ़ाया ये मत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 चाहे कोई करोड़ों उपाय करके सींचे पर केला तो काटने पर ही फलता है नीच बिनाय से नहीं मानता वह डांटने पर ही झुकता है अर्थात रास्ते पर आता है हमारे राद जल करनी इन्ह कई नाथ सहज जड़ करनी सब प्रेरित माया उप जाए तृति हेतु सब ग्रंथ निगाए गाये सब आयस कह जस आये सोते ही भांति रहे सुख रह सभु भल किन् मोह सिख दीनी मर जादा पुन तुम्हारी कीनी गवार सुद्र पसुनारी, सकल ताड़ना के अधिकारी प्रभु प्रताप मैं जाव सुखाई में जाब सु पढ़ाई प्रभु अज्ञा अपेल श्रुति सो बेगी सुबेगी तुम्हें सुहायत विनीत बचन अभी कह कृपा उपाय समुद्र ने भयभीत होकर प्रभु के चरण पकड़कर कहा हे नाथ मेरी सब अवगुण क्षमा कीजिए हे नाथ आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी इन सबकी करनी स्वभाव से ही जड़ है आपकी प्रेरणा से माया ने इन्हें सृष्टि के लिए उत्पन्न किया है सब ग्रंथों ने यही गाया है जिसके लिए स्वामी की जैसी आज्ञा है वह उसी प्रकार से रहने में सुख पाता है प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे दंड दिया किंतु मर्यादा भी आपकी ही बनाई हुई है ढोल गवार शुद्ध पशु और स्त्री ये सब शिक्षा के अधिकारी हैं प्रभु के प्रताप से मैं सूख जाऊंगा और सेना बाहर उतर जाएगी इसमें मेरी बढ़ाई नहीं तथापि प्रभु की आज्ञा अपेल है ऐसा वेद गाते हैं अब आपको जो अच्छा लगे मैं तुरंत वही करूं समुद्र के अत्यंत विनीत वचन सुनकर कृपालू श्री राम जी ने मुस्कुराकर कहा हे तात जिस प्रकार वानरों की सेना पार उतर जाए वह उपाय बताओ शिष पाई दिन के परसती है गिर भारे करिह ही प्रताप तुम्हारे मई पुण्य उर्धर प्रभु प्रभुताई करिहाऊ बल हनुमान सहाय यही विधिनाथ पयोधि बधाई जही यह सुजसलोक त्यु गाय सर्वम उत्तर तक बासी हथहुनाथ थल नर अभरासी सुन कृपाल सागर मन पीरा सुर कहीं हरी राम रण धीरा देखि राम बल पौरुष भारी हर्ष पयो निधि भयो सुखारी सकल चरित कहि प्रभु सुनावा चरण बंदि पाथो जिसवा समुद्र ने कहा हे नाथ नील और नल दो वानर भाई हैं उन्होंने लड़कपन में ऋषि से आशीर्वाद पाया था उनके स्पर्श कर लेने से ही भारी भारी पहाड़ भी आपके प्रताप से समुद्र पर तैर जाएंगे मैं भी प्रभु की प्रभुता को हृदय में धारण कर अपने बल के अनुसार सहायता करूंगा हे नाथ इस प्रकार समुद्र को बंधाइए जिससे तीनों लोगों में आपका सुंदर यश गाया जाए इस बाण से मेरे उत्तर तट पर रहने वाले पाप की राशि दुष्ट मनुष्यों का वध कीजिए कृपालु और रणधीर श्री राम जी ने समुद्र के मन की पीड़ा सुनकर उसे तुरंत ही हर लिया अर्थात बाण से उन दुष्टों का वध कर दिया श्रीराम जी का भारी बल और पौरुष देखकर समुद्र हर्षित होकर सुखी हो गया उसने उन दुष्टों का सारा चरित्र प्रभु को कह सुनाया फिर चरणों की वंदना करके समुद्र चला गया भवन गवन उसी घुषी रघुपति यह मत भायऊ यह चरित कलिमल कलिमलहर जगा मतदास गायऊ सुख भवन संसय समान धबन विषाद रघुपति गुन गला धजी आस भरोस का वही सुनि संत समुद्र अपने घर चला गया श्री रघुनाथ जी को यह मत अच्छा लगा यह चरित्र कलयुग के पापों को हरने वाला है इसे तुलसीदास ने अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है श्री रघुनाथ जी के गुण समूह सुख के धाम संदेह का नाश करने वाले और विषाद का दमन करने वाले हैं अरे मूर्ख मन तू संसार का सब आशा भरोसा त्याग कर निरंतर इन्हें गा और सुन सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुन गा सादर सुनते तरह भव सिंधु बिना जल जा श्री रघुनाथ जी का गुणगान संपूर्ण सुंदर मंगलों का देने वाला है जो इसे आदर सहित सुनेंगे वे बिना किसी जहाज अर्थात अन्य साधन के ही भव को तर जाएंगे मास पारायण चौबीसवा विश्राम श्रीमद्राम चरित मानसे सकल कलिकलुष विध्वंसने पंचम सोपान समाप्त सुंदर समाप्त प्रिय राम भक्तों को मैं शैलेन्द्र भारती जय श्री राम कहते हुए आज्ञा लेता हूं जय श्री राम